गुरु पद श्री वंदे गुरुपद भक्तबिंदसमित श्रीचैतन प्रभु वंदे नीता नंदसहोदित श्रीनंदनंदन बंदेराधिकरणोदय गोपीजन सामुक्त बिंदव मनोहर वाछा कल्पतरो व्य सिंधुश पतितान पावने वैष्णवभ्यो नमो नम मूक गिरी यहांग बंदे परमाधव बृंदाव तुलसीदे वै पिया वैकेशवश स्क्तिपदे देवी सत्वत् नमो नम नारायण नमस्कृत नर चयन देवी सरस्वती वतोजय मुदे संकोपदेश गौरी पत्र प्रकाशनेक्तगुरभक्तिक्त भक्ति प्रमोदा जगोर धैय सदा पिभवन भविष्य दोहम तेतास्पद शिव विरचन तम शरण भीतापूत वंदे महापुरुष तेजरविंद ज सुरेपी तराजलक्षी धर्मीचसा जर मेघ दैत्यप सिंह वधाद वंदे महापुरशते चरण यदपल्लवनकमि छटा विस्फुरीजीत कम वो वधु सुदर्श पूर्णानुरागर सुसागर सारूर्ति साराधिकाई कदा कृपा श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नि्तानंद सियादगदाधर शिव सदी गौरभक्तिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नि्तानंद सियादगदाधर शिव सदी गौरभक्तविंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम, राम हरे हरे आजान आजानवलंबित <coughs> अजान लंबित तो भुजो कनका बदा संकेतनय कवितरोमताक्ष विषंभरु दिज भरोगधरो बंदे जगत प्रिय करो करुणा बतारो हरे कृष्ण हरे कृष्ण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 मुक्ति मुक्ति दवानूपेण सदा नंगातरंग रमणीयटा कलाप गौरीयमंग मदापारं से वरान सेपति भज भीषनाथ बाीसजस्वनी लक्ष्मी से चक्षसी ज्यास्तहृदय शिंगमहम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम रम हरे यसन प्रणाम दुष्क्षम तंग नाम हरि परम नाम संकर्तनम यसपापनाशन प्रणाम दुक्ष शमनम तरीम परम शिशीभक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पौपाध्य को पूछा गया कि प्रभुपाद इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो सकता शिलभक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गुस्सा मिशा प्रहुपाद जी को पूछा गया जे प्रभुपाद इसी जन्म में भगवत प्राप्ति संभव है क्या शिल प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया हाँ इसी जन्म में ही भगवत प्राप्ति संभव है हर हालत में लेकिन महाभागवत शुद्ध गुरु वैष्णव का अनुगत में भगवत सेवा अगर कर पाओ तो संभव है जब तक भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत भागवत बोलने से क्या समझोगे भागवत दो किस्म का है एक तो है ग्रंथ भागवत दूसरा है ग्रंथ भाग। भागवत एक है वैष्णव सेवक भागवत भक्त भाग तो भागवत ग्रंथ भागवत साक्षात कृष्ण ए उत्तर दिया भक्त भाग तो भागवत ए भी कृष्ण से अलग नहीं है पहले भी इसका उत्तर दिया कोई अगर सोचे तो भगवत तत्व भगवान का तत्व कृष्ण तत्व तो ये कृष्ण तत्व जो है भगवत तत्व भगवत तत्व भगवत तत्व का अंदर नाम धाम रूप परिकर वैशिष्ट सारे एक साथ रहता नित्यम भगवत सेवाया इत्यादि श्लोक का चर्चा किया जब तक भक्त भागवत का सेवा ना हो जाए तब तक ग्रंथ भागवत का सेवा होना ही मुश्किल है ग्रंथ भागवत साक्षात कृष्ण है भक्त भागवत का कृपा हो जाए इसका बारे में प्रहलाद महाराज जी सप्तम स्कों में बताए निष्किंचनावी तो जावत जब तक निष्किंचन शुद्ध गुरुविष्णु का चरण रेणु हमारा मस्तक पर ना पड़े तब तक बुद्धि शुद्धि होना बहुत मुश्किल है बुद्धि शुद्धि हो नहीं पाता सुबह में प्रातः कालीन अधिवेशन में श्री नारद जी महाराज अपना पूर्व जन्म की कहानी बता रहा था वहाँ गुरु वैष्णव का चरण ऋणु गुरु वैष्णव का उच्छिष्ट गुरु वैष्णव का पद जल भक्त अवशेष भक्त पद जल सारे जो है तीन साधन का बल है जैसे बीमारी हटाने के लिए दवाएं दवा कराना पड़ता डॉक्टर के पास जाना पड़ता और फिर उसके बाद परहेज भी करे परहेज नहीं करे तो होगा नहीं ऐसा ही है भक्तो, भक्तो अवशेष भक्त पदो जो कुछ भी है भक्तो रेणु ये तीन तमाम शास्त्रों में साधन का बल माना गया साधन का साधन करोगे तो औषधि है ये साधन का औषधि है दवा है ये दवा को सेवन करोगे तो जरूर आपका बीमारी हटे नारद जी का पूर्व जन्म का कहानी सुबह में तत्व तो तो चर्चा हो रहा था उसमें आप सुने हो सकित स्म भुंजय तदपास्त एक बार गुरु वैष्णव का उच्छिष्ट पाने का बाद हमारा जन्म जन्म का जितना सारे कलमश सारे सपा हो गया भगवत नाम अभी उच्चारण भी किया जब शुरुआत में नाम संकीर्तनम जसो सर्व पाप प्रणासनम प्रणाम दुक्ष शमनम धन नमी हरिम परम अब हम बोला नाम संकीर्तनम जसो सर्व पाप प्रणासनम आप सोचोगे ठीक है हम पाप करते रहेंगे और कृष्ण नाम लेते रहेंगे ऐसा नहीं भगवान का नाम पाप नाश के लिए तो काफी है लेकिन भगवान का नाम प्रेम प्राप्ति के लिए उच्चारण उचित है भगवान का नाम अगर पाप हटाने के लिए अपराध जो कुछ भी है ये ठीक नहीं तो और ऐसे ही जाता है लेकिन भगवान का नाम भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधन है चैतन्य महाप बोले ये आनुषंगिक फल आनुषंग बने ये स्वाभाविक हो जाता भगवान नाम के द्वारा सारे पाप ताप चले या सब तो वो स्वाभाविक है लेकिन वास्तव भगवान का नाम भगवत प्रेम प्राप्ति कर करेंगे जो धर्म अर्थ तो काम मोखो जो है चार पुरुषार्थ है चार पुरुषार्थ है इसका पीछे तमाम दुनिया भाग रहे हैं धर्म अर्थ तो काम मोखो ये चार पुरुषार्थ है इसका पीछे तमाम दुनिया भाग रहे है धर्मो अर्थ हो धर्म, तो। धर्म कौन सी धर्म बोले दुनिया का आदमी भागवत धर्म तो जानते नहीं भागवत धर्मो का व्याख्या हमने किए हैं ओ मानव मानवधर्मो मनो मनोधर्मो समाज धर्मो ये धर्म, धर्मोपाधिक धर्म, धर्म, धर्म, धर्म जो धर्मो आज है कल नहीं रहेगा लेकिन भागवत धर्मो इसका कोई कंसेप्शन है ही नहीं किसी का भी भागवत धर्म आत्मा का धर्म है नित्य धर्मो है ये इसका बारे में किसी को पता नहीं गोकर्ण जी महाराज जी पिताजी को बताया इसका व्याख्या हो गया धर्मम भजस् सततम त्यज लोक धर्मान उपाधिक धर्मो जितना सारे है ये उपाधिक धर्मों सब त्याग करो ये कोई काम का नहीं है आपका शरीर जब तक रहे तब एक थोड़ा बहुत काम दे देहोधर्म मनोधर्म हो समाज धर्म वेदोधर्म जो कुछ भी है लेकिन सूर्य शरीर छूट जाए तो उसका बात वो कोई काम पे नहीं है इससे पहले धर्मम भजस्व हो अर्थात भगवत धर्मम भजस्व हो त्वेजो लोक धर्मान औपाधिक धर्मों सब त्याग कर दो औपाधिक धर्म कोई काम का नहीं लेकिन हैरान की बात है समाज की जितना सारे आदमी है मैक्सिमम वो सब औपाधिक धर्मों का बारे में औपाधिक धर्म धर्मो काम और काम मुख्य अर्थात हम धर्म जाजन करेंगे उसका बदले में हमको ये चाहिए धर्म जाजन करें दान पुण्य करें ये करे वो करे पूजा करें कुछ भी करें उसका बदले में रिटर्न चाहिए आई नीड रिटर्न एक्सचेंज तो ये जो धर्मो और काम मुख्य पितामह महाविश्व जो पिता महाविश्व जी को पिता विश्व एक दिन बोला पितामह विष्व को प्रश्न किएगा सारे तमाम दुनिया किसका गुलामी कर रहे है पितामह विश्व बोले देखो तमाम दुनिया जो है ये धर्म अर्थो काम मुखो जो है इसका गुलामी कर रहे है। तमाम दुनिया इसका गुलामी कर रहा लेकिन अर्थो अर्थो मतलब अर्थो मतलब आदमी सोचे कि सबसे समय सब पैसा ऐसा नहीं इसका बदले क्या मिले है लेकिन ये जो अर्थो है ये किसी का गुलामी नहीं करता सब इसका पीछे ही दौड़ रहा है तो ये चो चो चारों किस्म का जो पुरुषार्थ है धर्म और तो काम मुखो वर्तमान समाज का जो विकृत अवस्था हो चुका इसमें धर्मो अर्थों और, और काम धर्मो मुश्किल से जो करे उसका बदले में रिटर्न धर्मो और तो, उसके बाद काम एंजॉयमेंट धर्मो करे उसके बदले में थोड़ा अर्थो मिले और उसको यूज करके एंजॉयमेंट करो और मोक्षो बोल के कोई चीज ये लोग सब बोल गया जब सत्व युग था सत्तो तेता दापोर कली हर युग में धर्मोर्थो कामों को चारे था चारों चार था लेकिन सत्यो युग में तेता युग में दापोर युग में धर्मो अर्थो और उसके बाद काम मोक्षो मोक्षो भी रहता था अब आज जो है सिचुएशन उसमें मुख्य जो है उसका बारे में भी किसी को पता नहीं <coughs> मुख्यों का मतलब आत्यांतिक दुख का निवृत्ति इसका बारे में किसी को पता नहीं आजकल के जब सब बोल गया और जब सत्व युग में हिरण्यकशिब आदि देखोगे प्रहलाद महाराज जी को धर्मो अर्थो काम मुख्यो शिक्षा करने के लिए भेजा गया गुरुकुल में किस लिए भेजा गया धर्मो अर्थो काम के इसी के बारे में शिक्षा करो लेकिन हिरण जैसा असुर है ऐसा ये इस जमाने भी धर्मो अर्थों का बाद काम भोग करने का जो था तब की जमाने में जो था जो हम काम को भोग करेंगे धर्म तो काम ये भी अत्यंत उत, उत, उत्कृष्ट ऊंचा आजकल के जमाने में जो धर्मों अर्थों का बाद जो काम भोगने का जो तरीका है इतना नीचा है गंदा है इसका बारे में सोचो तो बहुत दुख आता है बहुत मुश्किल सुबह में चर्चा किया नारद जी महाराज पूर्व जन्म में अपना साधु संतों का कीपा मेला उच्चिष्ट अनुलेपन आदि साधन का जो बल है सब मिला और इसके बाद चौमासा मनाने का बाद संत का झंडू संतों का जो दल है सब चले गए और पाँच साल का जो उम्र का जो बच्चा है चार पांच साल का माताजी जी सर्प दंशन के द्वारा शरीर छोड़ दी माता का सूरी छूट गई उसके बाद नारद जी बच्चा जो है वो चलना शुरू कर दिया मानो की सन्नासी जैसा ये चला बाद में बहुत रास्ता चलते चलते एक सरोवर का किनारे पहुंच गया भूखे प्यासे तो थे ही तो पानी पीकर नहा धोआ करके पीपल का पेड़ का नीचे विश्वाम किए तो वहां वहां तक चर्चा हुआ था धैर्तोषरणाम भाव निर्जित चेत सा ओत्कस हृदय में सनोई हरि हमारा हृदय इतना पुलकित हो गया था आंखें मुदकर पीपल वृक्ष का नीचे बैठा था और मन ही मन सोच रहा था कि कैसा सुंदर था ये संत महात्मा लोग चार महीना तक वहां था संकीर्तन सुनने का अवसर मिला हरी कथा संकीर्तन प्रसाद आदि मिला अब संत महात्मा सब सब चले गए और वो लोग जो उपदेश करके गए संत महात्मा लोग जो उपदेश करके गए भगवत वाणी वो मेरा हृदय में गुंजित होने लगा होते होते हमारा हृदय को पूरा आवेश कर लिया आंखों में आंसू आ गया शरीर रोमंच हो गया अचानक आंखों में आंसू आ गया अचानक भाव निर्जित तो चेस्ट था। हमारा जो भाव ऐसा अवस्था में पहुंचे हमको अवसन्न कर दिया हमारा हमारा को बाहर का कोई चिंता नहीं रहा उसी अवस्था में अचानक विद्युत जैसे चमके आसमान में जो विद्युत चमके ऐसा मापिक अचानक झट से हृदय में ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ठाकुर जी प्रकट हुआ और झट से वैल्यूस हो गया वो बच्चा घबरा गया ये ठाकुर जी के इतना सुंदर रूप को देखा लेकिन गया कहा जब आंखें खोला तो देखा किसी जगह कुछ नहीं है बहुत रोया बहुत रोया ठाकुर जी फिर दर्शन दे दो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए दर्शन दे गायब हो गया अब कोई कहे बद्ध अवस्था में तो ठाकुर जी का दर्शन होता नहीं कैसे हुआ इसका उत्तर दिया तुमको लोभ दिखाने के लिए तुमको थोड़ा तुम्हारा जो तीव्र उत्कंठा ए औत्कंठा को बढ़ाने के लिए जब तक किसी वस्तु प्राप्ति करने के लिए आपके हृदय में तीव्र उत्कंठा नहीं पैदा हो तो वो वस्तु किसी वस्तु प्राप्ति करने के लिए अगर उत्कंठा नहीं है जैसे गीता में धायतो धायतो धायतु विषाणुपुंसांग संघे सुपजायते संजात संज्ञात काम काम कामत क्रोध अभिजाते इत्यादि श्लोक के धायतो जिस वस्तु तुम्हारा दिल में बिल्कुल हमको यही चाहिए ऐसा कोई निश्चय हो जाए किसी का दिल में अगर निश्चय हो जाए कि हमको यही वस्तु चाहिए जिस वस्तु का पीछे आपका लगन लग जाए वो वस्तु का ही ध्यान करोगे जिस वस्तु का लगन लग जाए कि महाराज हमको यही वस्तु चाहिए देखना किसी वस्तु का लिए आपका लोभ हो जाए तो दिन भर यही चिंता करके रहना और अच्छा चीज है कैसे लगन उसका उत्तर दिया है नारद जी जुधिष्ठ महाराज जी को बोले महाराज ये जो शिशुपाल आदि तो है तो बदमाश है कंकुज है तो इसको ठाकुर जी का वो जो इसका कैसे सिद्धि हुआ बल ये जो ये जो वास्तव सिद्धि ये जो हमारा भजन का द्वारा जो सिद्धि ऐसा नहीं है उत्तर दिया गया जे शत्रुता के द्वारा आपका साथ अगर किसी का दुश्मनी हो जाए ध्यान से विचार करना किसी का साथ अगर किसी का दुश्मनी हो जाए तो कंटिन्यूसली ही कैन थिंक अबाउट ही व्यक्ति के बारे में से कैसे उसका पद वो हमको ऐसा किया हम देख लेंगे तो इसका उत्तर नारद जी देंगे और स्वाभाविक रूप में जिस वस्तु के ऊपर आपका आकर्षण है लोभ है किसी व्यक्ति और वस्तु प्रेम हुआ किसी का साथ किसी का तो हर वक्त उसी का ही चिंता रहते हृदय में और उसी का प्राप्ति करने के लिए हर वक्त चेष्टा हृदय में नोइंगली अनोइंगली जानते अजानत में चलते रहते कैसे उस वस्तु का प्राप्ति करे धायतो विषय न्यान करना तो बेकार की वस्तु है ध्यान तो करना चाहिए ठाकुर जी का नित्य वस्तु अगर अनित्य वस्तु का ध्यान करते रहोगे तो अनित्य वस्तु का ध्यान करने से क्या होगा आपका भी फल भयंकर मिलेगा। अनित्य वस्तु का ध्यान कैसा अनित्य वस्तु का ध्यान करो जंग जंग बाओपी स्वर्णम भावम तैजती अंत्य कलेवरम इत्यादि श्लोक गीता में पड़ा जो चिंता करते करते करते अट्रैक्शन आकर्षण लेके मरोगे और दूसरा जन्म में वही भाव पार्तोग कोई फायदा नहीं एक बच्चा का कहानी बताएं हम छोटे से बच्चा चार साल का तीन चार साल और पिता माता भूटान का एक कुत्ता लाके दिया कुत्ता भूटान का कुत्ता भूटानी कुत्ता बच्चा और बच्चा वो कुत्ता को लेके मस्त है हर वक्त तो चिंता प्यार करता है लेके सोता है खाने टाइम में बैठता है उठते बैठते जाते सब समय पढ़े भी वो तो बैठ के कुत्ता बैठे रहे ऐसा करते करते कुत्ता का लगन उसका जिंदगी में कुत्ता ही वो कई दोस्त नहीं है हम लोगों का जमाने में क्या था सब खेल कूद करने के लिए मैदान में जाते इधर उधर आजकल के जमाने तो बच्चा को निकालने फ्लैट है दरवाजा बंद अब तो किसका संग करे ना तो वो तो बोका बॉक्स जो है इडियट बॉक्स टीवी इसका संग बोका बॉक्स इसका नाम है बोका बॉक्स टू मेक फुल ऑफ यू आपको बोका बना लें के कि सबसे बड़ा चीज है घंटों भर बैठे रहो अना जाने कैसे चला गया तमाम आयु हरण करने के लिए सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट अब तो आप तो और ज्यादा एडवांस हो गया इधर उधर टिकते रहते हैं हाथ में और अटेंशन चले गए उधर ठाकुर जी कहाँ हैं तो ऐसा ये कुत्ता जो है बच्चा है कि किंडरगार्डन स्कूल तो नहीं है किंडरगार्डन में भर्ती हुआ और बच्चा को लेने गया उसका मेड सर्वेंट और इतने में कुत्ता का कोई तबीयत खराब हुआ था कुत्ता मर गए और मेड सर्वेंट वो स्कूल में जाके लेने के लिए गया गाड़ी करके और बोले तुम्हारा टॉमी गुजर गया और बच्चा को मालूम नहीं बच्चा गुजर गया इसका मालूम का मौत का साथ मौत बोल के जो चीज है इसका साथ आपका भी प्रैक्टिकल परिचय नहीं है।, है किसी का किसका है बोलो मौत बोल के जो एक चीज है इसका साथ आपका किसी का परिचय है डायरेक्ट परिचय नहीं है वो जानते हैं हम मरेंगे कभी मरेंगे लेकिन जिसका दिल में मौत बोल के चीज का साथ वास्तव परिचय हो जाए उसका पागलपंथी खत्म हो जाएगा चुपचाप बैठ जाए शांत हो जाए पर मरना तो है ही है जैसे नोचिकता का नाम नोचिकता का नाम उठाया था नोचिकता ओदाली ऋषि का पुत्र था बड़ा जग का आयोजन किए यज्ञों में पिताजी जो गौ माता का दान कर रहे हैं लेकिन वो गौ माता बेकार सुखा रूखा कोई कुछ नहीं है दूध देने वाली नहीं है तो लड़का का बड़ा दुख हुआ पिताजी जो तो दान कर रहे है ब्राह्मण वैष्णव को और दान भी करे तो ऐसा दान करे कैसा दान कर रहे अच्छा दान करे तो ये देख के बड़ा दुख हुआ और बार बार पिताजी को पूछते रहे पिताजी हमको किसको दान करोगे ऐ जा फिर पूछा पिताजी हमको किसको दान करोगे चार पांच बार बार बार पूछा तो पिताजी गुस्से में आकर बोल दिया तेरे को जम जमराज का पास दान करेंगे जा जम घर में दान करेंगे बोल दिया बच्चा तो है ही है बच्चा बच्चा लोग ठीक है पिताजी बोला मेरे को जमघर में दान कर दें ठीक है जमघर में दान कर पिता का जो वचन है उसको सच्चा बनाने के लिए वो लड़का बच्चा जो है योमराज का घर चला गया योमराज का जो प्राशाद है वहां चला गया जमद्वार मतलब जम जम का जो घर है वहां जमालय बोलने से आदमी समझता है जम का आलय वो तो अलग व्यवस्था है पनिशमेंट का वो अलग सा कमरा व्यवस्था है लेकिन योमराज जी का खास कमरा जो बिल्डिंग है जहा प्रासाद है वहां गए और जमरा जी तीन दिन से नहीं रहा हुआ, तीन दिन बाहर गया था आया तो देखे एक बच्चा लड़का सुंदर खड़ा हुआ बोले आप मेरा अतिथि हो तीन दिन से आप बाहर था आपका कोई सत्कार सेवा सत्कार नहीं हुआ तो हमारा बड़ा अपराध हुआ आपको हम तीन बार दे देंगे तीन बार दे दिया तीन बार जब दिया तीन बार एक एक करके बोले क्या बार लोगे पहला बार है मेरा पिताजी मेरा ऊपर रुट गया ना गुस्सा हो गया वो उसको समाधान कर दो तो कोई गुस्सा नहीं वो ठीक है चलो दूसरा है उग्नि तत्व का बारे में बता रही इतना छोटा बच्चा उग्नि तत्व क्या करोगे ना उग्नि तत्व बताओ हमको उग्नि तत्व तू क्या करे भले ये उग्नि जो अग्नि रहस्य अग्नि तत्व का रहस्य इतमाम अमृत कराने वाला पूरा दुनिया में रहस्य है सबका हृदय में शरीर का अंदर में अग्नि है किसी को पता नहीं सबका हृदय में अग्नि है किसी को पता नहीं सब, सब चुपचाप सोते रहे खाते रहे हैं? वैशानर अग्नि के द्वारा मैं जो भोजन करते हो उसको पचाता हूं भगवान श्री कृष्ण बोले गीता में। वैश्यन वैश्यन और अग्नि तो अग्नि तत्वों का बारे में बताऊ उग्नी तत्व छोड़ के दूसरा कुछ ले ले नहीं नहीं नहीं हमको उग्नि तत्व ही चाहिए उग्नि तत्व के द्वारा अमृत मिलता है वास्तव सिक्रेट बड़ा गुप्त रहस्य इसी को ही बताना पड़ेगा जोर जबरदस्ती किया ठीक है चलो हम उग्नि तत्व आपको बता दे का रहस्य अनुचि कहता मैं बड़ा प्रसन्न हूं तुम्हारा ऊपर तो जब यज्ञ होगा जाग योग्य होगा तुम्हारा ना पे एक उग्निका स्थापना होगा उग्नि बहुत सारे नाम है कराली धूम्रो धूमरोत बहुत सारे नाम है काली कराली जो योग्य है ना सात किस्म का अनुचि के तब बोल के भी उग्नि होगा या तुम्हारा नाम पे उग्नि का हम आशीर्वाद किया फिर बोला और और क्या बोर चाहिए बोले हमको आत्मो तत्व का बारे में हरे राम राम अरे काल का बच्चा है आत्म तत्व आत्मतत्त्व के बारे में मत पूछो ये तो रहस्य रह गया मनी ऋषि जितना सारे दिव्य सूरी दिव्य सूरी देवता लोग सारे इस बात को मत पूछो इसका बदले में तुम जितना सारे संपत्ति मानोगे पूरा तमाम जगत का ऊपर राज मांगोगे सम्पत्ति धन संपत्ति जो कुछ भी मानोगे पूरा दुनिया का सारे दे देंगे तुमको लेकिन ये बात मत पूछना तो नोची कहता बोले ना हमको वही चाहिए वही चाहिए देने वाला तो आप ही हो क्योंकि आप महाभागवत हो वैष्णव दादोश महाजोनों में उनका नाम आता है दादोश महाजोनो तो देने वाला आप ही हो किसका पास हम जाएं और ना ना तुम ऐसा काम करो बहुत सारे चीज ले लो तो नोची कहता बोले महाराज दुनिया में जो वस्तु हम आपसे लेंगे सब तो नासवान है ऐसा कोई देखा कोई नाशवान नहीं है ऐसा कोई वस्तु जगत में है कि कि नाशवान नहीं है तो ये नाशवान वस्तु लेके हम क्या करें आज है तो काल तो नहीं रहेगा कितना सारे राजा महाराजा ये पृथ्वी का ऊपर राज किया आज वो लोगों का नाम निशाना मिट गया और किसी का नाम निशाना रह गया कितना राजा एक दूसरे से लड़ पड़ा एकदम तरवाल के एक दूसरे को काट दिया कितना लड़ाई हुआ जबरदस्त और पृथ्वी मैया ने हंसी बोले जमीन किसका है और कौन लड़ाई कर रहा है दोनों राजा बोले जमीन हमारा है ये देश हमारा हम कब्जा कर लिया ये बोला नहीं हमारा है एक दूसरे का साथ लड़ाई झगड़ा कितना इतिहास देखो तो यही तो नजर पड़ेगा कभी अंग्रेज लोग आया कोई पर्तुगाल आया ये तो आते रहे भारत या ऐसे ही चलते रहे तो कब्जा कर लिया लेकिन अंतिम में क्या है कि जमीन का एक टुकड़ा लेके कोई हजम करके कुछ गया पृथ्वी मैया ने हासा जमीन तो हमारा है हमारा ही रहेगा और ये लोग आपस में लड़ते रहे खून खराबा है तो किसका नहीं कुछ दिन के लिए बोलोगे इस इतना दिन के लिए ओमुक महाराज रजतव तो किया उसका परिधि पे उसका उसका जो परिधि है राज्य का ये राज्य उसका परिधि में ही हो तो होगा ना ज्यादा से ज्यादा तो विषय का ऊपर जितना ध्यान होता है जिस विषय का ऊपर उसी जिस विषय का ऊपर उसका अटेंशन रहता है लगन रहता है उसी का ध्यान हो जाता है चलते फिरते हर वक्त उस वस्तु का और वह बच्चा है वो बच्चा का साथ मौत बोल के जो चीज है उसका कोई परिचय नहीं था वो घर में आद के देखा एक बोरा का ऊपर एक कुत्ता का बच्चा वो सोया हुआ उसको जगायाठ उठ उठ टमी उठ उठ नहीं रहा इतना प्रयास प्रचेष्टा का बाद भी कुछ नहीं हो रहा और बाद में देखा उसको लेके बोरा करके उसको नदी में जाके फेंक दिया और बच्चा का तो बच्चा तो बच्चा ही है मासूम बच्चा अब उसका जो दोस्त है टॉमी उसको दिखाई नहीं पड़ता वो खाना पीना छोड़ दिया सब कुछ ऑलमोस्ट मैड हो गया साइकेटिस्ट के पास लेके देखेगी बोले बच्चा कहा शॉर्ट लग गया वो जो कुत्ता गया उसका ऊपर उसका प्रेम वो नहीं है तो बच्चा पागल जैसा हो गया तो इसका लिए कौन जुम्मेवार है पिता माता जुम्मेवारी है बच्चा जुम्मेवार कौन है इसके लिए अज्ञान पिता माता भी अज्ञान पिता माता भी अज्ञान में है जिसलिए बच्चा का अटेंशन कुत्ता में घुमा दिया और पहले का माता पिता तो ऐसा होता देवता जैसा ए जा ना धोने का बार पानी पी रहा है ठाकुर जी को पानी दे गया आजकल का माता पिता तो कुछ बोलता नहीं बोलता कुछ जैसा पिता माता वैसा बच्चा कुछ नहीं होने वाला समाज बिगड़ रहा है एक संत महात्मा का वानी कहां तक पहुंचेगा डीबीडी इंटरनेट सबके द्वारा प्रयास प्रचेषा चल लेकिन कहां तक चल अगर हर संसार में भगवत भक्ति का विषय उपस्थित ना हो सिर्फ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रोपात को एक बड़ा भक्त लोग बोला प्रोपात कितना आनंद की बात है इतने थोड़ी सी समय में 64 फोर गौर मठ चौसठी मठ सारा दुनिया में हो गया पोपाजी बड़ा दुख के साथ अब चोसर्थी, चोसर्थी तो इत, के तो बोला अब क्या कह रहे हो चौसठी चौसठी गौड़िया मठ हो गया तब तबकी जमाने में आज तो बहुत है पहले चौसठी मठ हो गया आपका इतने छोटे से समय में प्रचार के द्वारा पोपा बोला आप क्या कह रहे हो हम चाहता है कि हर व्यक्ति के हृदय में एक गौड़िया मठ स्थापन करें समझा मेरा बात हर व्यक्ति के हृदय में अगर गौड़िया मठ ना हो हर भक्ति के हृदय में चैतन्य का चरण चिन्ह स्थापित नहीं कर पाए तो हम कैसा प्रचार किया कैसा हरी कथा हम बोला जहां जाए तहां आदमी याद रखेगा वो महाराज आया था ऐसा बोला था धक्का लगे कुछ एक ठो तो, उसमें एक ठो तो इम्प्रेशन रह जाए प्रचारक हो गए साधु वो है जहां भी जाए जहां भी जाए वहां एक टू इंप्रेशन छोड़ के स्टैंप लगा के आएगा वो महात्मा आया था उसका बारे में भूल नहीं पाओगे सारे जिंदगी भर याद रहेगा रिलेशन संबंध अगर ठाकुर जी का साथ गुरु वैष्णव का साथ हो जाए तो सोचो कि इसी जन्म में आपका बेरा पार हो जाएगा संबंध बनाना है गुरु वैष्णव भगवान का साथ धाम नाम परिकर भगवान गुरु वैष्णव का साथ किसी भी हालत से संबंध अगर गुरु वैष्णव से बन गया शुद्ध गुरु वैष्णव से शुद्ध गुरु वैष्णव से बन गया तो इसी जन्म में आपका बेरा पार भजन करते रहे अगर नहीं भी हुआ तो अगले जन्म में आपको चूल पकड़ के पार कर देंगे संतो के जुमा होता है इसी जन्म में किसी भी हालत से उल्टा हो गया हो नहीं पाया तो ओ महात्मा उसको याद रखा उसको नेक्स्ट अगले जन्म में उसको पार करेगा ऐसा ही प्रतिज्ञा है ठाकुर जी का अर्जुन कब अर्जुन को बोला जो अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता गीता में बोला ना प्रतिजानी ही में पार्थ प्रतिज्ञा करके बोलो दुनिया को अरे ठाकुर तुम बोलो ना प्रतिज्ञा करके अर्जुन को क्यों कह रहे हो ऐसा रहस्य आएगा ठाकुर जी बहुत बार प्रतिज्ञा किया ठाकुर जी को देखो प्रे कभी कभी ऐसा होता है हम प्रतिज्ञा करते हैं हमारा प्रतिज्ञा टूट जाता है लेकिन भक्तों का प्रतिज्ञा जो है टूटने वाला नहीं जैसे पितामा विश्व का वास प्रतिज्ञा किया था हम अस्त्रो पकड़ेंगे नहीं लेकिन पितामा बोझ हम भी अगर बाप का बेटा है तुमको अस्त्र पकड़ के रखेंगे पकड़ा के रखेंगे पकड़ा दिया अस्त्री बोला अर्जुन को बोला अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो जो हमारा भक्त का कवि नाश नहीं होता तो ये जो नारद जी बच्चा जो है वो बच्चा इसका ध्यान इतना जबरदस्त हो गया धायतो चरणम भुजम भाव निर्जित चेतसा उत्कंठाश्रु कला हृदयित में सनि हरी धीरे धीरे मेरा हृदय में एक पल भर ली ठाकुर जी का दर्शन गायब हो गया उत्कंठ है जगाने के लिए तुम्हारा अंदर में और भी चाहत पैदा हो जाए हमको चाहिए और प्रेम के द्वारा हमारा आंसू बहते चले और मैं बहुत रोया लेकिन ठाकुर जी का द्वारा दर्शन नहीं मिला ऊपर से आसमान से एक ठो वाणी का उच्चारण हुआ आसमान से ऊपर से ठाकुर जी का ही है ठाकुर जी बोले अभिपक् न दुर्दर्श अहम कुयोगी नाम अभिपक् कसायाम सुबह में व्याख्या किया जिसका जैसे कोई चावल वावल पका रहे हो जब तक नरम ना हो जाए तो, तो कच्चा रहे तो अब तो मुश्किल है खाना अभिपक्क मतलब भजन के द्वारा अपना जो भजन का पद्धति भजन के द्वारा अगर हृदय में हृदय का जितना सारे अनर्थ है पूरा हट गया और काम का जारा सा भी कलमश थोड़ा दाग थोड़ा जो काई है काई बोलते हो ना एक पात्र में चा बनाया पिछले एक साल से देखा चाय का दुकान में काला काला वो किसी भी हालत छापा नहीं होता तो ऐसा काई अर्थात दाग रह गया दाग भी नाम और निशाना मिटना चाहिए तब तक ठाकुर जी नहीं आएगा चेतो दर्पण मार्जनम भव महाद्नि निर्वापनम चेतो दर्पण चैतन्य महापुरुष ने सिखाया जब चित्तो चेतो दर्पण मार्जन होना चाहिए चित्तो का जो दर्पण है अभी इस विषय में सृष्टि का रहस्य सब आएगा दूसरा स्कंद तीसरा स्क तो बताएंगे इस विषय में स्पष्ट करेंगे तो चित्तो जो है इसका मार्जन किस तरीका से होगा चित्तों का मार्जन तो वास्तव संकीर्तन से होगा चाहे एक हजार साल मठ में रहो कुछ नहीं होने वाला सिर्फ सुकृति होगा जब तक वास्तव साधु संतों का मुखारविंद से आपको वानी सुनने को नहीं मिलेगा आपका हृदय साफा नहीं होगा तब कुछ भी करो सुकृति आप यदि अपराध करो तो और उल्टा पालो मठ में अगर अपराध करो कुछ तो कहा हिंसा किया कुछ किया तो और उल्टा पो तो चेतो दर्पण का मतलब है मानजन करो कैसे मानजन करे भले ये मानजन का प्रोसीजर है संकीर्तन के द्वारा नाम संकीर्तन के द्वारा साफा करो इसके द्वारा हृदय साफ़ हो जाए और अभिपक्साया न जिसका हृदय हृदय का जो भाव है अभी क्का नहीं हुआ हृदय का जो भाव है आदो शुद्ध साधु संघ अथो भजन क्रिया अथो अन स्वाद निष्ठा रुचि इत्यादि सब है प्रोसिडियर हम बताएंगे ये पद्धति है आदो शुद्धिया तो, तो उसका भजन क्रिया भजन क्रिया शुरू हो तो अनर्थ निवृत्ति भजन क्रिया शुरू ही नहीं हुआ तुम्हारा अनर्थ तो कहां जाएगा तो मतलब हमको हरी नाम दे दो महाराज हमको दिखा दे दो कि हम बोखा है क्या तुमको नाम दे दे हैं? कुछ है हुआ ही नहीं, आदो श्रद्धा होगा आदो श्रद्धा का मतलब क्या है आदो श्रद्धा सदे, श्रद्धा शब्द कहे सुधीरो विश्वास एकदम हंड्रेड हंड्रेड परसेंट विश्वास जो कृष्ण भजन करो या तो आप राम का भजन करो ठीक है राम का भजन कृष्ण नाम बोला कि कृष्ण का अंदर सब है विष्णु तत्व तो तो का ऊपर विष्णु हंड्रेड परसेंट ठाकुर जी का विष्णु तत्व तो तो का भजन करे हमारा तो इस हमारा तो गौड़ी दर्शन में यही बोला वृंदावन में इसलिए को लड़ाई होता है आप लोग कृष्ण भजन बोल रहे हो कि राम भजन में होगा नहीं बोला महाराज है राम कृष्ण इसलिए बोला कि क्यों स्वयं अवतारी है कृष्ण साक्षात अवतारी है अवतार कृष्णों का अंदर सारे अवतार है कृष्णों बोलो तो राम ऑटोमेटिक आ जाए नृसिंग हो बड़ा हो महाविष्णु सारे राम कृष्ण का अंदर है इसमें तो कोई दोष नहीं है तो इसमें को क्या दोष है बोलो कृष्ण भजन के बारे में जो बताया वो ठीक बता है बताए तो आदो श्रद्धा आतः सब श्रद्धा का बारे में व्याख्या क्या श्रद्धा शब्द कै सुधीर विश्वास कृष्ण भक्ति को ही ले सर्वक्रम की तरफ कृष्ण भजन से ही हमारा दुनिया का सारे समस्या समाधान है हमारा कोई ड्यूटी शेष नहीं रह जाए जैसे पिता का ड्यूटी है पुत्र का पालन करना स्वामी का ड्यूटी है स्त्री का पालन करना है ना ड्यूटी तो है सारे तमाम दुनिया में किसका ड्यूटी नहीं है छोटा मोटा जो भी है सबका कुछ अपना कर्तव्य है ये कर्तव्यों का बारे में बहुत सारे सुंदर हरि कथा है सुंदर है ये रहेगा लेकिन अगर हरि भजन करो कृष्ण भजन करो इसके द्वारा आपका कोई दोष नहीं लगेगा अब बोलाम संसार संसार किया था लेकिन बाद में क्या हुआ वो सन्यासी बन के चला गया वास्तव है संसार चला नहीं सकता इसलिए वो चोर है बदमाश वो साधु बन के चला गया उसका लिए हमको हम कुछ नहीं बोले वास्तव प्रेम आ गया तब तो श्रद्धा है पक्का विश्वास 100 प्रतिशत जे कृष्ण भक्ति करने से भजन करने से हमारा सारे समस्या समाधान सारे समस्या का एक ही समाधान है तो इसका बारे में हम कभी बताएंगे भजन का ये सब रहस्य है तो जन्म का साथ साथ ही तुम्हारा को ड्यूटी रह जाता ऋषि ऋण ऋषि ऋण पितृण भूत भूतऋण चारों किस्म का ऋण जब धरती पे जन्म लिया उसी समय आपका उपाय चारो ऋण कर्जा आपका उपर चढ़ गया अब ये चार जो कर्जा है चुकाए बिना कहा भाग हो गया चार कर्जा है ऋषि ऋण देवरीन, पितरीन, भूतऋण ऋषि कैसे जाएगा बोले ऋषि मतलब आ, हमारा जो ये भारत भूमि है पवित्र भूमि इसमें ने मुनि ऋषियों ने कितना साधन किया भजन किया और अमृत छोड़ के गया सारे पुराण उपनिषद वेदांतो कितना सारे ऐसा सौभाग्य है भारत भारतभाषी ऐसा सौभाग्य है जे करोड़ों जन्मों घूमते घूमते भारत भूमि में उसका आविर्भाव हुआ जहां राम जी कृष्ण जी बराह निश सारे अवतार बुद्ध सारे अवतार का आविर्भाव इसी में हुआ कितना सौभाग्य की बात है इस भूमि में अमृत है ये, ये अमृत है ये अमृत पीने के लिए ये भूमि सबसे ऊंचा है सबसे बढ़िया है। और इस भूमि में ऋषियों ने वो जो शास्त्रों का वाणी अमृत वाणी छोड़ के गए और इसी वाणी को आप सुनो और सुनने का बात आप अपना जीवन में अपनाओ ट्राई टू एक्सेप्ट दोज एडवाइज वो सब उपदेश जो है वो जो वाणी है अपना जीवन में धारण करो और दूसरे को भी उपदेश करो मां बोला ना तुम भी करो हमारा आज्ञाए गुरु होया तारो यही देश हम ये आज्ञा रहा हमारा तुम पहले आचरण करो प्रतिष्ठित हो जाओ उसके बाद दूसरे को भी बताओ हमारा आज्ञा गुरु होया हम जो आज्ञा दिया पहले तुम गुरुत्व तो लाभ करो समझा मेरा इस बात का ये माने नहीं है महाप्रभु आदेश किया तो हम गुरु हो गया ऐसा नहीं फालतू व्याख्या कौन किया ऐसा व्याख्या हमारा आज्ञाए गुरु महाप्रभु आज्ञा दिया हम गुरु हो गया ऐसा नहीं मापो बोला हमार आज्ञा गुरु होया लोगो है आज्ञा रहा पहले तुम गुरु हो जाओ तुम्हारा अंदर में गुरु वैष्णव का भरपूर कीपा हो जाए उसके बाद तुम दूसरे को तारण कर तीर नाम तरे जो खोद पार हो गया ए भवसागर और दूसरे को बोले आ हम पार कर देंगे जो खोद ही पार नहीं हुआ और मरने का चक्कर में है वो खोद तैरना नहीं जानता देखा ऐसा हालत ऐसा भी हुआ तैरना नहीं जानता वो दूसरे को बचाने गया और दूसरे को बचाने गया वो उसको पकड़ लिया दोनों ही गया पानी का अंदर गया ना ऐसा कितना हालत है पहले तैरना सीखो उसके बाद दूसरों को बचाने का कोशिश करोगे खुद तैरना दूसरे को बचाने लगी मर जाओगे तो ऋषि ऋण का परिषद कैसे हो सकता ऋषि दिन का पुरुष ऐसे हो सकता कि ऋषियों का बानी आप जीवन में धारण करो और दूसरे को भी उपदेश करो तो ऋषि ऋण गया पितृण कैसे जाएगा अगर तुम अखंड ब्रह्मचर्य पा, का पालन करते हुए गुरु आश्रम में रहते हुए पालन करो और जिंदगी भर ऐसे ब्रह्मचर्य पालन करो या तो सन्यास बात में ले लो तुम्हारा तब तो कोई ऋण नहीं है अगर गुरुजी का उधर गुरु गुरु का आश्रम में ब्रह्मचर्य पालन के बाद फिर गृहस्थी बनने के लिए शादी करने के लिए आओ ये भी विधान है ये भी विधान है क्योंकि ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य तो है ब्रह्मचर्य का बाद गृहस्थी भी है बानपुर भी है सन्यास भी है चारों आश्रम है ना चार वर्णों चार आश्रम चार वर्ण कौन कौन है जानते हो शूद्रो ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो चार आचार आश्रम है चार वर्णों और आश्रम का जो तरीका है चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुणकर्म विवाह सह ये जो बात है इट इज ऑनली पॉसिबल इन इंडिया भारत में ही संभव है क्योंकि ये भारत जो है ये पुण्य भूमि है कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र ये भारत है भारत छोड़ के और कोई भी देश में ये वर्ण और आश्रम का सेग्रिकेशन वो नहीं है आजकल तो वो भी टूटना शुरू कर दिया पूरा बेकार हो गया कोई कोई जात पात कोई विचार कुछ नहीं हम ये नहीं बोलता जात पात का विचार के द्वारा आप हृदय में घिना का पोषण करो ऐसा नहीं जातपात का जो विचार है इसका मतलब यह नहीं कि घृणा का पैदा हो जाए ये नहीं ये गलत बात है ये चार का अपना अपना सेवा का डिवीजन है अब सोचो कि इसका बाबा परबाबा फिर वो लोग शुद्ध शास्त्रों का विचार किया और उसका जो पोता का पोता का पोता वो क्या चावरा का कु है जूता का दुकान खोल दिया वो ब्राह्मण है उसका पूरा खान वो कैसा है चमार का काम है तो आजकल कोई विचार नहीं रहा किसी किसी ने किसी का साथ शादी कर लिया और वर्णो संकर, गीता में भगवान बोला वर्णो संकर बड़ा डेंजरस चीज है यह हमारा कोई छु, हमारा कोई छो, छो, छोटा बड़ा विचार नहीं है ये तो हम समाज को शुद्धि बनाने के लिए बोल रहे हैं ये जो छोटा बड़ा विचार हमारा हृदय में नहीं है सब ठीक है लेकिन गुणो कर्म विभाग भगवान बोला गुण और कर्म का अनुसार इसका विभाग होना चाहिए होनी चाहिए अगर ये विभाग ना हो तो उसमें वर्ण संकर का पैदा हो जाए वर्ण संकर पैदा हो हुए तो समाज में अव्यवस्था फैलेगा वर्ण संकर अगर चलते रहे और मूची का लड़की को कोसी ब्राह्मण ने विवाह कर लिया तो हो गया उसका संताना दिवस क्या बर्न, बर्न, क्या बोलोगे ऐसा करते करते वर्ण शंकर का पैदा हो जाएगा आ, समाज में वर्णशंकर छा गया और समाज व्यवस्था पूरा अव्यवस्था हो गया इसीलिए ऐसा हालत है तो हमने क्या बोला ऋषि ऋण ऐसे जाए पितृण कब जाए तो शादी करने के बाद जो लड़का पैदा हो लड़की पैदा हो तो आपका वंश का जो धाराएं हैं हैं वो नहीं चलेगा शादी करने के बाद अगर लड़का पैदा हुआ तो लड़का पैदा होने का बाद पितृ ऋण जाता है क्योंकि पिंड देने का वही अधिकार है समझा मेरा गुस्सा नहीं करना हम तो का निरपेक्ष विचार प्रस्तुत का हमारा किसी का ऊपर घना नहीं है सभी हमारा लिए तो ये जो है आपका पितृण गया देव ऋण कैसे जाए इसके बारे में गीता में भगवान सच बोला ये जो हम पद्धति बताया वो जगो आदि करो इसके द्वारा क्या होगा तुम्हारा जिंदगी भी चलेगा और देवता लोग भी तुम्हारा जो तुम्हारा सुविधा कर रहा है उसको भी फायदा मिलेगा जगह के द्वारा तो बोलोगे देवता लोगों को भाग और देवता लोग भी तुम वर्षा देगा ये देगा वो सारे सुविधा कर देगा तो आपस में हिलमिल आपस में करते रहो देवता लोग भी तुमको सुविधा करे तुम भी देवता का ये करो ये वर्णो आश्रम का विचार शुद्ध भक्ति का जो विचार है उसमें तो देवता का भजन करना उचित ही नहीं एक एकमात्र तो कृष्ण भजन ये जो वर्णाश्रम का बारे में हम बता रहे हैं अभी इधर जनरल डिस्कशन अभी उसमें क्या बोला बोले पित्व ऋण देवरीन कैसे जाए वो देवता का जाग जोग करो पूजन है सब देवरीन जाए और भूत ऋण कैसे जाए भूतरीन जाए जैसे आप ध्यान से सुनना ये बात को ध्यान से सुनना जब कोई घर में अगर घर में अगर रोसी करते हो रोसी करने का बाद नियम है रोसी करने का बाद रोसी करने के बाद नियम है आपका रोटी रुट, का जो रोटी बनाओगे रोटी का पहला हिस्सा गो माता को दो गो माता अगर तुम्हारा इसमें रसून प्याज मांस आदि सब हो रहा है तो तब तो हम खवा मांगे आपका चरण में हमको बोलना नहीं है कुछ आपका घर में अगर शुद्ध भोजन बन रहा है तो पहला हिस्सा गोमाता का ये शास्त्र में लिखा हुआ है और आपका भोजन का बाद जो रोटी का शेष रह जाए टुकड़ा वो कुत्ता का कुत्ता को नियम है सारे जो जीव जंतु है पासी सब सुबह का टाइम में कोई दाना देता है पक्षियों को देता है ना ऐसा तो नियम है ऐसा करके कोई कोई क्या करे चैटी का जो चैटी का जो लाइन आ रहा है वहां किसी किसी आदमी जाके थोड़ा शक्कर जाके उधर डाल के आता है कोई आटा डाल के उसमें वो वो जो चेटी है वो खाते रहे ऐसा करके भूतऋण गया देव ऋण गया पित ऋण और चारों चार ऋणों से बिल्कुल मुक्त विशुद्ध तो मुक्ति होना चाहो तो और कोई दूसरा तरीका है नहीं कौन सी तरीका है एक मात्र है एकमा तो तारीख क्या है एक मात्र ये सब मारो गुली सब छोड़ दो यथा तरर निसे भुजो तरचने नींद प्राणोप्रियाम उस दिन भी बोला था ना पेर का जड़ में पानी दो पेर का जड़ में पानी देते हो ना पेर का जड़ में पानी देते हैं क्या पत्ता में ऐसा पानी देता है कोई जड़ में पानी दो तो सारा पुष्ट हो जाएगा ऐसा भगवान श्री कृष्ण को बोला गया जो विश्व अनंत ब्रह्मांडो इसका मूल है ऊर्ध मूल गीता में है ना श्लोक ऊर्धम ये जो संसार वृक्ष का मूल है ऊपर दिखाई नहीं पड़ेगा ठाकुर जी है ये जो ठाकुर जी है वही मूल है तो मूल में पानी दो अर्थात एकमात्र भगवान श्री कृष्णों का भजन करो सारे लफड़ा खत्म कोई ड्यूटी शेष नहीं रह जाएगा तुम्हारा कोई ड्यूटी नहीं है सारे ड्यूटी से तुम्हारा छुटकारा मिल गया सारे ड्यूटी जितना ड्यूटी लड़का का शादी कराए लड़का का पढ़ाई कराए लड़की का शादी कराए वहां जाए समाज का भी तो एक तो ड्यूटी है ना ये सारे ड्यूटी खत्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जब देश को स्वाधीन करने के लिए आशीर्वाद मांगने आया था प्रभुपाद जी का सामने ये बात तो प्रसंग हम बता दिया क्योंकि आपको इंस्पिरेशन मिले इसलिए उठाए नहीं तो हम उठाते नहीं बाग बाजार गौरी मिशन कलकत्ता में हमारा गुरुजी उस समय ब्रह्मचारी थे दोपहर का टाइम में आया सुभाष बोस खटखटाया वो आया क्या किस क्या चाहिए बोले आप प्रभुपात का साथ हम प्रभुपात स्वरा किफा मांगने आए बोलो पोहपात तो अभी बेस्त है आ जाओ अंदर गेट खोला अंदर में बैठाया पोहपात को खबर दिया सुभाष बोझ आया है थोड़ा आपसे मिलने किफा लेने के लिए पोहपात बोले ठीक है कुछ तो कर रहा है तो भेज दो अभी सुभाष बोझ आया और बैठाया ननवत करके बैठाया उसके बाद थोड़ा हरी कथा बोले आपस में चर्चा हुआ चर्चा होने के बाद बोले महाराज आप आशीर्वाद दे दो कि हमको तो देश माता को स्वाधीन बनाना है हम जा रहे हैं अभी उसके बाद ही अंतोध्य हो गया उसका जो अंत्ययन उसका बाद हुआ कि जर्मन में गए सब बहुत सारे बात है तो उसी टाइम में बोले ठीक है और जा रहा है तो प्रत बोला थोड़ा देर के लिए लोगो एक सेकंड बोला ठीक है बोलो किस बोले आपका जिंदगी का मकसद क्या है बोला हमारा जिंदगी का मकसद है भारत माता को साधीन बनाए अच्छा ये मकसद है अच्छा आप तो अभी बोले जी गीता पाठ करते हो नेताजी जो जब आजादीन फौज को गठन करने के लिए टेंट किया था ना सिंगापुर तब भी टेंट में बैठ के तीनों टाइम गीता पाठ हम गीता पाठ करते हैं। तो गीता में मानते हो ना हाँ पूरा मानते गीता में है बासान सिर्णानी यथा विवाण मानते हो ना हाँ मानते हैं इस जन्म के बाद दूसरे जन्म में मिले मानते हो ना हाँ, हैं। अच्छा, ऐसा करो विचार करो इसी जन्म में आपका शत्रु कौन है किसको हटाना चाहते हो भारत से बोले क्यों ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हटाना चाहो वो ठीक है अच्छा ठीक है अगर अगले जन्म में आपका जन्म हो जाए ग्रेट ब्रिटेन में तो आप भारतवासी को शत्रु मानोगे मानोगे नहीं बोले हाँ तो सच्चा बात है अभी आपका शत्रु है ग्रेट ब्रिटेन का जो इंग्लैंड का लोग है ब्रिटिश आप ब्रिटेन में आपका जन्म हो जाए तो तब आप शत्रु समझोगे भारतवासी को? हैरान की बात है किसी का दिल नहीं बैठता अमृतमय कथा जो है इसमें नहीं बैठता तो जब आप ग्रेट ब्रिटेन में जन्म लोगे तो आपका लिए भारतवासी शत्रु हो जाएगा कम ऑन विचार करो जो आप भारत माता को साधीन करने के लिए आप जाते हो ठीक है कोई बात नहीं तो अच्छा है मकसद अच्छा है लेकिन ये सब अपरेंट है अपेक्षिक है हमने बोला था ना बहुत शुरुआत में एक दिन नेक्स्ट डे हम बोला वक्ति ने एक छोटा सा किताब किताब, एक वास्तव एक आपेक्षिक शत्रु इसका बारे में हम काल सुबह का स्वयंकालीन अधिवेशन में ना सुबह की सुबह में बताएंगे अभी तो चर्चा रुक जाएगा इधर तो स्वामी जो जो सुभाष वो उसका दिमाग घूम गया बहुत इंटेलिजेंट है बोले सच्चा बताया ये अपेक्षिक है बोले महाराज हम क्या करे देशवासी को हम प्रतिज्ञा कर दिया ना देशवासी का सामने देशवासी का सामने हम प्रतिज्ञा कर, कर चुका हैं तुमरा हमारे रोक तो गाओ हम तुम्हारे स्वाधीनता दो बोला ना तुम हमको खून दो हम स्वाधीनता देंगे ऐसा बोला हम प्रतिज्ञा कर चुका तो हमारा प्रतिज्ञा अब अभी प्रतिज्ञा नहीं अगर किया होता तो हमारा दिल चाहता है कि आप जैसा महापुरुषों का चरण में अभी अपना जिंदगी को डाल दो अगर हम प्रतिज्ञा नहीं किया अब हम भागे कैसे न्यूज़पेपर में आ गया चार जगह आ गया सुबह दोष का बारे में अब हम पीछे हटने वाला नहीं है अगर प्रतिज्ञा नहीं किया होता तो अभी आपका चरण में आप जैसा महापुरुष का चरण में अपना जिंदगी को देने के लिए हम तैयार था क्या करें क्षमा करें तो ऐसा इतना सारे बातें हम बताया आप सोच समझ लो अभिपक् कसा या नाम दुर्दर्श अहम कुयोगी नाम कुयोगी जो है या अपना मनमानी भजन किया कुी कु मतलब एक तो उपसर्ग लगा दिया कुी तो ये जो है इसमें साधन में पक्का अवस्था नहीं हुआ गुरु वैष्णव का वास्तव अनुगत नहीं तो गया कुछ नहीं किया कुी तो है अभिपक् कसाय हृदय का भी भाव जो है पक्का नहीं हुआ जो प्रोसीज्योर अभी बदा था आदोष अध्यात तो साधु संघो अथ तो भजन क्रिया अथ तो अन्य निवृत्त स्वाद निष्ठा रुचि इत्यादि सब आएगा ये प्रोसीज्योर है भजन अपना मनमानी करो तो इसमें कभी भी सिद्धि नहीं हो सकता भजन अपना मनमानी करो तो आ, कभी भी सिद्ध नहीं हो सकता भजन करो तो उसमें पद्धति जो है पद्धति के अनुसार करो तो आपका जिंदगी में सिद्धिया तो ऐसा करके हो गया उसके बाद नारद जी बच्चा जो है बहुत रोया ठाकुर जी बोले हम तो अभी दर्शन नहीं देंगे दर्शन होता नहीं है ऐसे और उसका बात किया हुआ धीरे धीरे किया हुआ बोले ये बच्चा पर्यटन करते रहे बच्चा का तो पिता माता कोई नहीं है सुबह में ही बोला था पिता माता कोई नहीं है बच्चा तो बच्चा घूमते रहे और घूमते घूमते समय आए कालह प्रादुर अभूत काले त्वरित सौदा में नहीं यथा कैसा काल प्रादुर्भुत ऐसा समय आया काल आया इस इस समय काल प्रादुर्भूत काले त्रित सौदा में नहीं यथा सौदा में नहीं मतलब विद्युत आसमान में विद्युत चमकते है ना भले ऐसा विद्युत का मापिक और झलक से एकदम आया और हमारा ये जो शरीर है शरीर का नाश हो गया शरीर छूट गया जब शरीर छूट गया तो क्या करे ये पांच भौतिक शरीर छूट गया उसके बाद स्वरी छूटने के बाद और ठाकुर जी का जो जो प्रलय होता है तो महाविष्णु का अंदर सारी सृष्टि अंदर चले ब्रमीता से बताया जैसे जगदन्न नाथा विश्वर महान स इहो यसो कला विशेषो गोविंद मधि पुरुषम तमाम बजा बोला ना ब्रह्म संगीता ब्रह्मा जो देखा उसी का ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह आदि गोविंद सर्व कारण कारण अब ऐसा हुआ कि हमारा पांच भौतिक शरीर गया और उसके बाद सहस्र युग पर्यत उदम शिशिक मारीछ बचन मरीच मिश्रार सो प्राणीभ्यो अहं जगे और बहुत दिन तक महाविष्णु का अंदर जितना सारे प्राणी हैं जीव जगत अपना अपना जो संस्कार है संस्कार जानते हो ना वो संस्कारों को लेकर महाविष्णु का अंदर चुपचाप रहते जब सृष्टि का समय हुआ तो जिससे काल मथावलंब जीवंतिलोभ मिले जो जीव बोला निश्साश और शास ग्रहण और शास छोड़ना है ना निश्वास प्रोश्वास और निश्चास के द्वारा ए सारे जगत क्या हुआ सारे जगत प्रकट हुआ ऐसा करके जब हम महा विष्णु का अंदर थे उसके बाद सृष्टि का समय हुआ सृष्टि का समय जब आए मरीची आदि जो ऋषि है मरीछी आदि ऋषि है ना आदि ऋषि सब मरीची आदि के साथ नारद जी बोल रहे हमारा भी जन्म हुआ हमारा भी पैदा और नारद ऋषि का जो पैदा है क्रोतु वैशिष्ट सब है एक एक करके हैं मिचि सबका वो आविर्भाव होता है एक एक सृष्टि धंस हो जाता फिर सृष्टि का समय आए तो समय सारे ऋषियों का आविर्भाव सब सृष्टि का जो प्रसंग आए उसे ध्यान से सुनना दिमाग में तो घुसेगा नहीं बहुत विचार वाला बात है तो ध्यान से सुनना उसमें आएगा ऋषि मुनियों का आविर्भाव देवता लोग जी उसका आविर्भाव हुआ है, सारे सब प्रसंग आएगा बड़ा ध्यान से सुनना पड़े तो नारद जी बताए कि हमारा भी आविर्भाव हुआ अब नारद जी तो वैकुंठ का नित्यो पार्षद है नित्यो पार्षद है ना उसका फिर आविर्भाव होना कैसे है ये सब बारे में बहुत खुल्ला खुल्ला विचार सूक्ष्म विचार सुनना चाहो तो आपको जिंदगी भर हरिकथा सुनना पड़े तो उसका अंदर ये सब आएगा गुस्सा में लोगों का विचार साधन सिद्ध नारद नित्य सिद्ध नारद ये सब है विचार बहुत सुंदर और नारद का जो आविर्भाव हुआ ये जो नारद जी नारद जी आविर्भाव हुआ और देवदत्तम इमाम बीनाम सर्व ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयरिक गाय मानसरा अहम हम क्या की ठाकुर जी मेरे को बीना दे दिया संतुष्ट होके देवदत्तम इमाम बेनाम ये जो ये बीना है ये हमको ठाकुर जी दे दिए आ सरव ब्रह्म विभूषितम हमारा नारद जी का बीना से सरव ब्रह्मो सरव ब्रह्म मतलब शब्द ब्रह्मो सर का रूप में शब्द ब्रह्म का कई रूप है संगीत जो गाओ उसमें उसमें भी शब्दोब्रह्म आए सर्व ब्रह्म विभूषित सर्व सर्व ब्रह्म मतलब सर मतलब तो, तो, तो ब्रह्मो. शब्द ही है शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म का कई रूप है शब्द ब्रह्म का ये जो भागवत जी जैसा प्रवचन हो रहा है ये शब्द ब्रह्म का लिखित रूप है शब्द ब्रह्म शब्द ब्रह्म जहां बाच रहे वो शब्द ब्रह्म आपका कानू में जा रहा है शब्दों का रूप नारद जी जो कह कह रहे हैं इधर देवदत्तम इम बीनाम सर्व ब्रह्म विभूषितम मूर्छ हरि कथम गाय मानस चरा हम ठाकुर जी का कृपा से बीना मिला वो गाते गाते हम सुर ताल लय उसको गाते गाते हम विचरण करते हैं ब्रह्मांड अच्छा बहुत अच्छा आर एक बात ध्यान से सुन लो कितना भी जप तो तप कुछ भी कर लो व्रत उपदास दान पुण्यो ले एक बात ध्यान से सुनना ये बात क्या है जिसका बारे में हम कई बार कह चुके उसका और बल जमा दीवीर जोग पथेर काम लोभ हतो मुहूं मुकुंद सेवैयाद तथा अध्यात् न सम्मति आप हृदय को शांत करने के लिए आपका अंदर में जो जो जो जो एकदम बेचैनी है बेचैनी है ना बेचैनी है तो अपना तो भागते हो इधर उधर बेचैनी है कोई शांत भाव नहीं है हृदय में बेचैनी है बाहर में भी बेचैन बेचैनी का रिफ्लेक्शन तो बाहर में आएगा बेचैनी अगर हृदय में है तो उसका रिफ्लेक्शन इंद्रियों के द्वारा हो जाएगा बेचैनी का रिफ्लेक्शन आए ना और ये जो है तुम्हारा जमा बजे जब जब तप तपस्या आदि करो जमा आदि जोग पथई कामो लोभ हतो मुहूं मुकुंद सेवा आध्यात्म न सम्मति जोग आदि तपस्या साध्या कुछ भी करो लेकिन ठाकुर जी का मुकुंद सेवा मुकुंद मतलब गुरुजी व्याख्या करते से मुकु मतलब प्रेम दो दान करे मुकुंदो ऐसा प्रेम दान करने वाले एकमात्र ठाकुर जी ही है हमारा नंदलाला कृष्ण प्रेम या नंद ब्रजवासी का जो प्रेम है वो तुम्हारा भजन के द्वारा नहीं मिलने वाला जब तक ब्रजवासी का अनुगत्व में भजन नहीं करोगे तो आपको ये प्रेम नहीं मिलेगा एकमात्र कृष्ण का पासी है ये प्रेम नारायण का पास नहीं है नारायण का पास नहीं है राम का पास भी नहीं है किसी का पास नहीं है डारकाधीश के पास भी नहीं है ये जो प्रेम संपत्ति है एकदम अनन्न प्रेम जो प्रेम ब्रजभूमि का प्रेम आमी बिना ब्रज प्रेम दीते नहीं सकती लिखा हुआ है ना चौथ दूसरा प्रेम तो दे देगा ठाकुर जी का राम जी सब दे दे लेकिन प्रेम, का, ब्रज प्रेम ब्रज काज ब्रज काज एक्सक्लूसिव भाव है अनन्न भाव ब्रजवासी का स्वाभाविक प्रीति कृष्णों का प्रति ये आर्टिफिशियलिटी नहीं है इसमें ब्रजवासी स्वाभाविक प्रीति कृष्णों प्रति किस्नेर स्वाभाविक प्रति ब्रजवासी प्रति कृष्णों का ट्रिमेंडस अट्रैक्शन है ब्रजवासी के ऊपर अब ब्रजवासी का भी एकदम पागल का मे अट्रैक्शन है कृष्णों को ऊपर वो कैसे ना जाने कैसे हुआ बोले एक तो खेल है ब्रजवासी और कृष्णों के साथ क्या रिलेशन वो हम दशम के अंदर शुरुआत करेंगे हम उससे थोड़ा जल्दीबाजी में हैं बहुत सारे व्याख्या तो इधर जितना भी करो लेकिन मुकुंदो सेवा के द्वारा मुकुंदो सेवया जब जैसे मुकुंद सेवा के द्वारा हो सकता तथा आध्यात्ता नौसम्मति आध्यात्ता जो है तो जो आपका अंदर में बेचैनी बिल्कुल हटेगा नहीं जब तक मुकुंद सेवा नहीं करोगे तब तक बिल्कुल एकदम पक्का होगा नहीं संति मतलब एकदम शांत तो हो जाए जिसमें कोई अनर्थ नहीं है सम्मति मतलब अनर्थ तो चले जाए तो अच्छा यही व्याख्या करो अनर्थ चले गया, अनर्थ जब तक ना जाए तब भी कुछ भी करो अनर्थ रहते हुए कभी भजन नहीं हो पाता इसका बारे में हम काल स्वयं कलेंगे विचार तो करेंगे पहपा जी का विचार अनर्थ रहेगा फिर हम भजन करेंगे हो ही नहीं सकता आपका जो अभी का जो भजन का प्रोसिड्योर है तो इसका प्रोसिड्योर का माने ही है कि पहले अनर्थ से दफा हो जाओ ट्राई टू एलिमिनेट जितना सारे अनर्थ है सब उसको एलिमिनेट करो ये तुम्हारा अभी भजन और जब प्रतिष्ठित हो जाओगे तो भजन के द्वारा क्या क्या कुछ नहीं मिल सकता सब जो भी है हम जल्दीबाजी में है थोड़ा और इसके बाद तो सप्तम स्कंद में बताया से सोनकादि ऋषि बोलते नारद जी ये जो उपदेश दे के चले गए उपदेश किसको दिया नारद जी उपदेश किसको दिया वेदोव्यास जी को ये सब जो कह, कथा है उसका अंदर ही है नारद जी वेदोव्यास जी को उपदेश दिए और अपना जिंदगी का पहला जिंदगी का कहानी बताए अब दो तीन श्लोक का हम उच्चारण करेंगे ज्यादा नहीं करेंगे शुद्ध देव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो ब्रह्म ब्रे जो ब्रह्म नद्याम सरस्त्याम आश्रम पश्चिमे तटे साम्याप्रास प्रक्त ऋषि शत्रुवर्धनम ऋषिणाम शत्रुवर्धनम यहां शत्र जाग जगो का एकदम अनोखा जगह है एक्सीलेंट इतना अभिशुद्ध जगह है ये कौन सी जगह है महाराज ब्रह्म नदी ब्रह्म नदी कौन कौन है गंगा जमुना सरस्वती ब्रह्मा नदी है ध्यान से सुन लो कभी गंगा का पार करके जाओ जमुना का पार करके जाओ सरस्वती पार करके जाओ कोई भी ब्रह्म नदी कावेरी आदि बहुत पवित्र नदी है तो दंडवत किए बिना पार नहीं होना तो स्वतनाश हो जाएगा सब पागल का माफिक पार होता है को ब्रिज से पार होता हावरा ब्रिज है ब्रिज से पार हो, हो जाता पार करने के टाइम में हो सके तो पैर को उठा लो और हाथ जोड़ के दंडवत करो अगर नहीं करोगे तुम्हारा सुकृति जाएगा कोई नहीं बताएगा ये सब ब्रह्मो नदी को पार करो नौका का उपहर या ब्रिज दे के कुछ भी करो पार होने का पहले दंडवत करो पार होने का बाद दंडवत करो हमको क्षमा करना क्या करे हम ना? ना करो तो आपका जाएगा तो ब्र, ब्रह्म नदी का किनारे सरस्वती नदी का किनारे पश्चिम तट में सरस सरसम पश्चिमे तटे सामाप्रास नाम की आश्रम है वहां ये वेदुब्यास ऋषि बैठ के आचमन करके चिंतन कर रहा उसका बाद ये सब घटना आए और जब गुरु जी नारद जी चले गए तो बड़ा भक्ति के द्वारा एकदम आत्मस्त हो गया भक्ति योगे न मनुष्य सम्मित अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मयाचत तदपाश्र जब नारद जी उपदेश करके चले गए तो सरस्वती नदी का दिना ध्यान से बैठ गया गुरु जी क्या क्या क्योंकि बोला ही है आप पूरा कंसेंट्रेट करो ध्यान जमाओ तो देखोगे आपका सामने ठाकुर जी का सारे लीला है ये सब बात को हम बोला था ना पहले बहुत सारे ये सब बात को हम उठाया था तब ये करो करने का बात क्या होगा आपका अंदर ठाकुर जी का पूरा आपका लीला आदि सब उदभाषित होगा ऑटोमेटिक स्वयं आएगा अब आप लिखते चलोगे तो इसका बात क्या आएगा भले भक्ति जोग के द्वारा जब हमारा मन को एकदम बिल्कुल एक जगह में स्थापित किया तो अचानक देखिए ठाकुर जी का दर्शन हुआ अपश्यत पुरुषम पूर्णम पूर्ण पुरुष ठाकुर जी पूर्ण पुरुष कौन तो है तो एक बात तो ठाकुर जी है पूर्ण कोई नहीं कोई देवता नहीं आ बोले वो पूर्ण पुरुष है अपशम अपश्यत अपशम न अपश्यत पुरुषम पूर्णम पूर्ण पुरुष का दर्शन हुआ आ पूर्ण पुरुष का पीछे हमने देखा माया देवी सर झुकाकर ऐसे बैठी हुई है पहले तो देखा ठाकुर जी ठाकुर जी सामने खड़ा हुआ और ये जो पुरुष है ये जो है पूर्ण पुरुष भगवान उसके ठाकुर जी का पीछे माया देवी जो है महामाया जोगमाया नहीं महामाया जोगमाया तो अंदर में है ठाकुर जी महामाया पीछे सर झुका के बैठी हुई है ऐसा स्वरम के मारे ऐसे क्योंकि माया देवी ठाकुर जी का सामने आ नहीं सकता जहां किस तहा नहीं मायार अधिकार तुमका अगर माया पकड़ा तो जरूर सोच लो कि ठाकुर जी का सामना नहीं हुआ गुरु वैष्णव का सामना बिल्कुल नहीं हुआ नहीं तो माया पकड़ना संभव नहीं तो अपशक्त पुरुषम पूर्ण मयान चौ मतलब अ मैने ठाकुर जी का साध्वी साथी माया को भी दर्शन किया माया तदपाश्रय तदपि आश्रय तदपाश्र जया सन्म ही तो ये वो आत्मनम त्रिगुणात्मकम सी माया बोल जिस माया के द्वारा तमाम जगत मोहों में गिर गया कौन सी माया पीछे बैठी हुई है बोले ओ माया जया सन्म जया जया मतलब वो माया कहता है जया सन्म ही तो जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम जितना तमाम दुनिया का जो सारे जीव है सब जीव माया का जो चक्कर है इसी में फंस के अपना उल्टा उल्टा स्वरूप को बोध करके चल हम लड़की है हम लड़का है, है हम बुरा है हम जवान है ऐसा वास्तव में कुछ नहीं इस सब तो हैं तो जयासनम ही तो जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम ये त्रिगुण सतरोज तम गुण के प्रभाव के द्वारा चक्का के द्वारा दुर्गा देवी माया देवी पूरा सारी तमाम दुनिया को गुमारे ब्रह्मो संगत में आता है ये देवी जो है दुर, दुर्गा ये दुर्गा ये दुर्गो का अंदर अर्थात चेलखाने में डाल दिया दुर्गा सारे जीव खो जब ठाकुर जी का साथ आपका थोड़ा संबंध हो जाए गुरु वैश्व का साथ तब ये जेलखाने से धीरे धीरे मुक्ति हो सकता नहीं तो होगा नहीं इसी जल जेलखाना में ही रहो इस जन्म में अगले जन्म में अनंत काल फॉर इन्फिनिटी पीयड फॉर इन्फिनेटिव पीयड चलो और जन्म और अभी लड़का हुआ अब लड़की हुआ अब गाय बछरा हुआ कुत्ता हुआ बिल्ली हुआ बंदर हुआ घोड़ा हुआ हाथी हुआ बस चलते रहे हम बोला था ना सुबह में सुबह में पद्म पुराण से है कौन सी बोला चौरासी लाख जुना की चौरासी लाख जो जोनी है उसका हिसाब दिया था ना जलजान अवलक्षाणी स्तवरा विंश लक्ष है कृमयो रुद्र संखका पक्षी न दशलक्षणम है त्रिशत लक्षाणी पश बहो आ इसको हिसाब लगाओ जोड़ो जोड़ो हिसाब लगाओ जोड़ के देखोगे चौरासी लाख आता है ना चौरासी लाख हिसाब करो चौरासी लाख लेकिन डार्विन बोल के जो, जो जीव विज्ञानी है वो आसी लाख तक आसी लाख तक पहुंच पाया आशी लाख तक आसी लाख तक वो विचार करके आसी लाख तक पहुंचा बाकी चार लाख उसका दिमाग में आया ही नहीं सारा जिंदगी रिसर्च करते पागल डार्विन ने जो अपना जिंदगी का अंतिम में जो एक तो स्टेटमेंट दिया सुनेंगे तो रो परोगे बोला हमारा जिंदगी ऐसा ही गया पशु का माफी सारा दिन भर जंगल में या काा में सारा वो खाली गवेषणा करते रहे तमाम जिंदगी गवेशा करने के बाद 80 एट्टी लैख स्पीसी कुकोवार अस्सी लाख तक पहुंच पाया बाकी हमारा भागवत में पहले ही भूल चुका है तुम तो मानोगे नहीं जब जगदीश बोध बोले कि पैरों का भी प्राण है कौन सी बड़ा बात है पैरों का पैर का जो प्राण है तो भागवत में पहले ही बोला हुआ है शास्त्रों में बोला ना आचार्य जगदीश बोध जो प्रमाण किया जो पैर पौधा जो वृक्ष का भी प्राण है कौन सी बड़ा बात है कौन सी बड़ा बात बोल दिया शास्त्रों में तो पहले ही बोला हुआ है ना तो कौन सी बड़ा बात है बड़ा भारी रिसार्ज किया उसका ऋषि मुनि बोले कि बोलके के सब शास्त्रों में तो जया सन्मोहितो जीवो आत्मनम त्रिगुणात्मक और परोपी मनुते परोपी परोपी मनुते अनर्थम तत्कृत चा जो चीज चल रहा है बाहर में सुख दुख जो भी चल रहा है उसका रिफ्लेक्शन शुद्ध हृदय में नहीं पड़ना चाहिए मेरा बात ध्यान से विचार करके सुन जो दुख और सुख आपका जीवन जीवन में पेंडुलम कमापी, ऑसिलेटिंग फैक्टर आते रहते कभी सुख कभी दुख लेकिन ये सुख और दुख का साथ आपका जो शुद्ध आत्मा है अंदर में उसका अगर उद्बोधन हो जाए शुद्ध आत्मा का प्राकट्य हो जाए तो आविष्कार करोगे कोई मतलब नहीं ये दुनिया का जो सुख दुख जो है जिसका साथ आप जोड़े हुए हो अरे हमारा लड़का गया अरे हमारा बाबा चला गया ये जो सुख का दुख ये सुख दुख का साथ आपका हृदय को जोड़ लिया खमाखा जोड़ लिया खमाखा जोड़ लिया आज कोई संबंध है ही नहीं हम तीन चार दिन पहले इस बात को स्पष्ट किया जो हैरान की बात है दुनिया में किसी वस्तु और व्यक्ति का साथ तुम्हारा कोई रिलेशन है नहीं बट यू आर सोफुल इतना बोखा हो इसी का साथ संबंध जुट गया हमारा गया हमारा युवा रोना धोना शुरू कर आ, ये जो दुनिया है इस दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं है व्यक्ति है व्यक्ति नहीं है जिसका साथ आपका संबंध हो सके किसी का साथ आपका कोई लेना देना नहीं हो और जिसका साथ अनंत काल का इन्फिनेटी पीरियड का अनंत काल का संबंध है ठाकुर जी उसका साथी ही संबंध तोड़ के रखा है है ना जिसका साथ कोई संबंध नहीं है ये सब जितने सारे हमारा कौन है सब तो ठाकुर जी का है इसी संबंध से तो हम अपना आदमी है ठीक है लेकिन अपना रिलेशन किसका साथ जोड़े साधु संतों का साथ जोड़े कि दुनियादारी का साथ जोड़े जिसका साथ कोई संबंध नहीं है कोई वस्तु व व्यक्ति का साथ कोई भी समय हमारा संबंध नहीं होनी चाहिए अब उसी का साथ संबंध जोड़ के मैं सुख दुख को प्राप्त करने के लिए व्यस्त हूं और जिसका साथ हमारा संबंध है जिसका साथ हमारा अनंत काल का संबंध है वो जो ठाकुर जी परमात्मा है तो तुम्हारा चेष्टा अगर रहे हम ठाकुर जी का संबंध ठाकुर जी का साथ संबंध हम तोड़ देंगे अगर बोलोगे ठाकुर जी का साथ हम संबंध तोड़ देंगे सकोगे कैसे सकोगे परमात्मा का रूप में आपका अंदर में बैठे जिसका साथ जिसका साथ संबंधो तोड़ना संभव ही नहीं है। जिसका साथ संबंधो तोड़ना हर हालत में असंभव है चाहे मरो चाहे अनंत का जन्म लो किसी भी हालत में जाओ ठाकुर जी आपका साथ रहेगा ही उपनिषद में बोला जीवात्मा परमात्मा एक ही वृक्ष का ऊपर जीवात्मा परमात्मा आज जीवात्मा क्या कर जीवात्मा और वृक्षों का संसार नामक वृक्षों का फल को खाते हैं और परमात्मा देखते रहते हैं परमात्मा खाते नहीं क्या है उपनिषद में श्तो सतर उपनिषद में विचार आता है कि एक ही वृक्षों का डाल है और डाल पे दो पंक्षी है एक है निरण्य निरन्य माना भोजन के बिना रह जाता है उसका नाम परमात्मा और एक है भोजन करते सुख दुख नाम की जो जो फल है ये जो संसार वृक्ष है संसार वृक्ष में सुख और दुख नाम की फल का पैदा होते रहता है और ये फल फल को खाता है कौन वो ये जो परमात्मा है एजीवात्मा है और परमात्मा खाते नहीं परमात्मा की उसका व निगरानी नजर रखते क्या कर रहे हैं तो ऐसा हालत में कहीं भी जाओ अनंत काल के इतिहास में ठाकुर जी का साथ आपका संबंधों किसी भी हालत से आप तोड़ नहीं पाओगे नोइंगली अननोइंगली आपका साथ दोस्ती ठाकुर जी का ही है बाकी जो आप संबंधो जोड़ के रखे हो तो आज रोगे काल भी रोगे परसों भी रोगे आपका रोना ही जिंदगी है क्यों आप संबंधो जोड़ के रखे क्यों पिताजी ने बच्चा को बच्चा बच्चा का लिए भूटानी कुत्ता ला दिया अब कुत्ता लाया तो अपने वो बच्चा का संबंध हुआ कुत्ता का अब अभी पागल हो गया और नहीं लाते तो संबंध नहीं होता होता होता नहीं तो इसलिए हुआ वो पागल हो गया बस अब मरेगा भी वो कुत्ता और बच्चा मरेगा तो उसका कुत्ता जन्म होगा कि कुत्ता का चिंतन है जंग जंगम भावम तैजी अंत कले पर हमें विचार करता जन्म तो जो भी है अभी उत्तर दिया है सनुकादी ऋषि प्रश्न किए जो नारद जी जाने के बाद ने ऋषि क्या की इसके बाद दो एक उत्तर दिया ब्रह्म नदी सरस्वती नदी का किनारे बैठकर आत्मस्त हो गया उसका बाद दर्शन हुआ ठाकुर जी उसका पीछे माया देवी सब बोला और उसके बाद जया सनमहि तो जीव आत्मनम त्रिगुणात्मकम आ ये जो त्रिगुण का द्वारा जो सुख दुख का पैदा लहर चलते रहता है पर ओ इसका साथ कोई मतलब नहीं फिर भी मनुते अनथम कृतं चौपति ये सारे जो सुख दुख है आपका अंदर में डाला हमारा गया हमारा धन संपत्ति गया हमने आंखों का सामने देखा और मार्केट से मार्केट से गुजर रहा था और शेयर मार्केट का चिल्ला रहा है शेयर मार्केट देखे शेयर मार्केट में हम रास्ते से गुजर रहा है शेयर कार्ड में गुजर शेयर मार्केट में चिल्ला रहा है फोन आ रहा है दस फोन है ये पकड़ ये पकड़ अचानक फोन आया कि उसका जो है साठ सत्तर लाख रुपया का विनाश हो गया एक शेयर में और सेठ जी सुनते के साथ से फोन लेके ऐसा गिर फोन लेके गिर गया हम महाराज क्या हुआ बोले मर गया हम मर गया हार्ट फेल हो गया कि साठ सत्तर लाख रुपया का शेयर बाजार में उसका नाश हो गया सुनते ही हार्ट फेल क्यों वो जो साठ सत्तर लाख रुपया है उसी को ही हमारा आत्मा बैठ के बैठा हमारा ही ये जिंदगी है जीवन जिंदगी वही है रुपया पैसा जो है यही हमारा जिंदगी है यही समझ के बैठा जब ये नुकसान का खबर आया तो तुरंत फोन लेके से फोन लेके सेठ जी मौत का गोदी में डल गया राम नाम सत्य हो गया वो रुपया पैसा धंधा वही उसका जिंदगी में वो आत्मा है परोपी ओपी मनुते जिसका बोलता परो ओपी मनुते अन्य वो अपना कुछ नहीं है आता जाता फिर भी बोलता हमारा क्या? गया तुमारा? क्या गया तुम्हारा क्या नुकसान हुआ कुछ नहीं नुकसान हुआ और अनथो साक्षात भक्ति युगो मथक खजे लोकस्या लोकस्या जान तो विद्यांश चक्रे सा अभी ये प्रसंग आता भागवत जी का कैसे आविर्भाव हुआ सारे समाज का अनर्थ का निवृत्ति के लिए भगवत प्राप्ति के लिए ए भागवत जी लोकस्व अजानतो विद्वांस चक्रे सातत्व संहिता सतत्व संहिताजी महापुराण इसका उदय हुआ यंगोई यो सूर्य मानय कृष्ण परम पुरुषे भक्तिरुत्पदते पुंसा शोक मोह भयापहा यंगो ये भागवत जी महापुराण का श्रोवण का साथ साथ क्या होता है भागवत जी महापुराण का जब श्रोवण करे सूर्यमानायम सूर्यमानायम जिसको श्रोवण का साथ साथ कृष्ण परम पुरुषे परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण में भक्ति पदस जीवात्मा का वो ठाकुर जी के चरण में भक्ति पद्धति पुंस शोको मोह भयापहा शोक मोह और भय सारे मिट जाए, शोक मोह भया पहा अपहा मतलब भगा देंगे भागवत जी भागवत जी सुनने का साथ साथ क्या किया क्या होगा बोले सारे आपका जितना सारे अनर्थ है सारे मिट जाएगा शोक जाएगा मोह जाएगा भय जाएगा सारे मिट के पवित्र हो जाओगे और इसी संहिता को वेद व्यास जी ने किसको सिखाया ये वेदव्यास जी ने ये स संहिता भागवतीम कृत्यानुक्रम आत्मजम है भागवतीम कृत्यानुक्रम आत्मजम सुखम अध्यापयामासो मास निवृत्त नितरम मुनि ए निवृत्त नितरम नितरम मन अभिक्म सर्वक्षम जिसका निवृति है विषय का कोई स्पर्श नहीं हुआ विषय का कोई गंदगी नहीं ऐसे निवृत्त नितरम मुनिम ये मुनि को सुकम सुखदेव गोस्वामी को ये वेदव्यास जी ने भागवत जी महापुराण सिखाया मैंने दिया ये वक्त भाग। भागवत जी का रस उसका अंदर में रखा गया और कई अगर पूछे महाराज ऐसा कैसे संभव है ये सुखदेव गोस्वामी जो है ये जंगल में रहने वाला किसी का साथ कोई मतलब नहीं लेना देना नहीं दुनिया का कोई वस्तु और व्यक्ति का साथ उसका कोई रिलेशन नहीं बना जन्म से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग अभी जन्म हुआ अभी इसी वक्त जन्म होने का साथ साथ कौन मेरा माताजी कौन पूरा पिताजी और देखने का कोई अवसर नहीं हुआ वो चला गया जन्म जन्म होते ही तुरंत जंगल में भगके ऐसा किसीम जो परम निरपेक्ष मुनि है उ, उसको क्यों इतना बड़ा भागवत संगीता वो पाठ करने का क्या दरकार था वो क्यों ये अध्ययन करने के लिए आप पिताजी का पासा सन का से प्रश्न किया सवई निवृत्ति नितर सर्वत्र उपेक्षक मुनि ही कसो वा बृहतिम एताम आत्मा समभसत किस लिए सातत्व तो संगीता भागवत महाप्राण का अभ्यास किया मत सात्याय अध्याय क्यों किस लिए क्या कारण है ये तो परम निरपेक्ष है किसी का साथ कोई लेना देना नहीं है कि करने का कारण है क्या तो सुतोदेव सुंदर श्लोक बोला इसका व्याख्या हमारा महाप्रभु जी ने सार्वभौम भट्टाचार्य जी का साथ पुरुषोत्तम धाम नीलाचल में अठारह किस्म का आसाधन किया और सोनातन गोसाई का साथ सोनातन गुसाई का साथ ये बाराणसी क्षेत्र में इकसठ किस्म का व्याख्या व्याख्यास बासठी एकसठी किस्म का ये एक ही श्लोक एक का एकसठ किस्म का व्याख्या सुनाया सोनातन को सोनातन से साक्षात भगवान छोड़ के किसी के हिम्मत नहीं है ऐसा व्याख्या करें जब अठारह किस्म का व्याख्या किया सार्वभौमों को सार्वभौम कौन है सार्वभौम भट्टाचार्य जो कौन है चैतन्य लीला में वहां लिखा गया महाप्रभु बोला तुम साक्षात बृहस्पति हो सर्वो तुम साक्षात बृहस्पति हो बाचस्पति फिर भी तुम्हारा दिमाग में नहीं आया अठारह किस्म का व्याख्या महाप्रभु ने किया वो बाचस्पति और सर्वम अट बोले मेरा हैरान की बात है ठाकुर जी छोड़ के किसी का हिम्मत ही नहीं आप स्वयं भगवान तो अठारह किस्म का ऐसा व्याख्या किया नहीं तो किसी का हिम्मत नहीं यह अठारह किस्म का व्याख्या करें और जब इकसठ किस्म का व्याख्या किए चैतन्य चैतन में तो है तो घबरा गया अरे पाप रे एक श्लोक का कौन से श्लोक सुतो बोलते हैं सुतर्देव, सुतर्देव को गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं जे सुख मुनि सुखदेव गोस्वामी परम निरपक्ष है सुख परम निरपक्ष है उसको क्या दरकार पड़ा है ये सब ये सब सीखने के लिए आए इसका उत्तर दे रहे आत्मा मो निर्गंथा क्रमे कुरी अहे तु किंग भक्ति इत्थम भूभूत गुणो हरि क्या हरि का अंदर में ऐसा गुण है ऐसा गुण है ऐसा गुण है कि कोई भी आत्मा राम हो कोई भी आत्मा राम हो कोई भी आत्मा राम हो वो आत्मा राम को भी खींच के लाए आत्माराम कौन सी बड़ा बात है इसका उत्तर दिया सुखदेव गोस्वामी आत्माराम श्रेष्ठ है तो सूत्रदेव गोस्वामी ने किस लिए आए ये ये भागवती संहिता को सुनने के लिए किस लिए आए वट इज द रीजन बिहाइंड इट इसका कारण बोले बोले महाराज आत्मा राम किसी भी अवस्था में हो क्यों नहीं आत्मा राम को भी कृष्ण जैसा जो गुनावोली कृष्ण का अंदर है किसी भी हालत से सारे दुनिया को खींच के लाए सारे दुनिया के कृष्ण का अंदर में ऐसा गुण है ऐसा सुंदर जो ऐसा गुण कृष्ण का अंदर है कि आत्मा राम को भी खींच के लाए आत्मा राम किसको बोला जाता है महाराज आत्मा राम तो बोल दिया आत्मा, आत्मा राम माने तो बोलो आत्मा माने क्या है महाराज आत्मा राम का माने हैं आत्मनी रमते स्व आत्मा आत्मा में जो रमन करते हैं मेरा बात समझा नहीं यू आर सेटिस्फाइड योरसेल्फ इन यू आपका अंदर में ही संतुष्टि है हमको कुछ चीज का दरकार है ही नहीं अपने आप, आप में स्वयं पूर्व ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न स्वचती न कंख है ना इसी अवस्था तो है किसका सुखदेव गोस्वामी का क्या अवस्था है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सचती न कंकती इसी अवस्था है किसी वस्तु और व्यक्ति का साथ उसका कोई लेना देना है नहीं परम निरपेक्ष संतुष्टि का एकदम आनंद संतुष्टि का आनंद चाके हो कवि कौन चाका है एक वास्तव साधु संयासी छोड़कर किसी का हृदय में ऐसा भाव नहीं है हर संतुष्टि आनंद हर वगत आनंदी आनंद है हर वगत आनंदी आनंद है ऐसा जो है ऐसा जो है आत्मा राम को भी भगवान श्री कृष्ण का ऐसा गुनावली है वो ऐसा एस, आत्मा राम को भी खींच के आपका बस में लाए है ना जबी तो भगवत जी महापुराण आया कैसे सूतंत्र आत्मा रामचम हो निर्गंथय प्यूर क्रमे कुर अहेतुकिंग भक्तिम भूत गुण हरि आत्माराम निर्गन्थय प्यूर कुर्वन्ति कुर अहेतुकिंग भक्ति इतो हरि ऐसा गुण है जे आत्मा राम को आत्मा राम खिच के लावे और अपना गुलामी करवाए अपना गुलामी कराएगा जो कृष्ण का गुण का पता चले तो कृष्ण जी का सेवा करे करें ना बिल्लो मंगल जी कैसा लिखा है सुंदर है भले किसी ने मेरा दिल को चुड़ा लिया और अंतिम में मेरे को दास ही बना दिया दास दासी बना मजबूरी में कितना सारे गोपी भले ठाकुर जी कुछ नहीं चाहिए हमको मायना फाइना हमको तंखा देने का दरकार नहीं गोपोज गोपियों ने सुंदर ये सब भाव आए सुनने वाला कौन है सु, सुनाने वाला कोई नहीं है सुनने वाला कौन है सुनने वाला सुनाने वाला कोई नहीं है ऐसा ही इसलिए बोला भले जो आश्चर्य अस्वक्त्या कुशल अश्वल इसका वक्ता आप नहीं है उपनिषद में आता है इसका वक्ता कोई नहीं है और है तो कोई परसेंटेज में नहीं आएगा पॉइंट जीरो तो कोई जीरो परसेंट कोई परसेंट भी नहीं आया है, है यार बोले अगर सुनाने वाला कोई है तो दुनिया का जो जितना सारे संख्या है जनसंख्या उसमें कोई परसेंटेज में नहीं आए इसीलिए बोला उपनिषद में जो आश्चर्य अश्वक्ता इसका वक्ता आश्चर्य है मिलता ही नहीं अगर मिल भी गया अगर वक्ता मिल गया आश्चर्यता कुशल अशलब्धा और उसको जो ग्रहण करे वो प्रवचन सुन के ऐसा ग्रोहन करने वाला कोई नहीं स्टिल मोर रेयर और भी रेयर है आश्चर्य अश्वक्ता कुशल अश्वल्धा और गोपियों ने बताएं, गोपियों ने क्या बताई भागवत में आएगा देखो दस दस स्कंद में नख लो गोपिका नंद भवान अखिल नाम देख ये सब श्लोक आएगा और एक जगह बोला थे कृष्णो हम तो असुल को दासिका ते असुल को दासिका तुम्हारा तरफ से कोई तंखा का कोई आशा नहीं है बिना तंखा का दासी है ना बिना तंखा का दासी कोई तंखा पंखा नहीं चाहिए हम ऐसे ही दासी हो गया तुम्हारे दासीगिरी करे असुल्क दासी का असुल को, असुल को मतलब सुल को नहीं चाहिए ऐसे ही दासी बन गया तुम्हारा ऐसा गुण है तो ये जो है यहां हरेर गुणाखिप्त मतीर भगवान अवधरायण ही अध्यागत महदाख्यानम नित्यम विष्णु जन एक इसका उत्तर दिया क्यों अभ्यास किया बोले हरेर गुना क्षिप्तमति ही हनेर हरेर गुना क्षिप्तम भगवान बद्रायणी बद्रायणी बदरायण ऋषि का लड़का सुखदेव गुस्वाणी ये वेदोभ्यास का जो लड़का है बदरायणी ऋषि हरेर गुणा क्षिप्त भगवान भद्रायणी ही अध्याज्ञात महदाख्यानम नित्यम विष्णु वैष्णव का संपत्ति है भागवत किसका संपत्ति है भागवत तो वैष्णव का संपत्ति है। भागवत में उत्तर भी है सब वैष्णवानम धनम यद वैष्णवानम धनम उत्तर है ना ये वैष्णवो का संपत्ति है जिसका अंदर में मत्सरोता बोल के कोई चीज नहीं है निर्म सरानम सताम जो निर्म सरानम सताम निर्म और साधु कोई मत्सरता नहीं दूसरे का उन्नति देखकर जिलासी आ जाना ये मत्सरता है मत्सरभा ये नहीं है जो ऐसा साधु संत का द्वारा ही आसादन आसादन आस्कर लायक चीज है आसादन करने वाला चीज है कौन ये भागवत जी महापुराण दूसरे जगत का आदमी तो सुनेगा सुकृति होगा और ध्यान से सुने आश्रय लेके स्वरणागत हो जैसे सुखदेव गोस्वामी का पास परीक्षित महाराज सुना पहले परीक्षित महाराज जी का 100 परसेंट स्वर्णागत सिद्ध हुआ आफ्टर दैट उसके बाद भागवत का प्रवचन शुरू हुआ था लिखा हुआ है पहले 100 परसेंट एक सौ सर प्रतिशत स्वर्णागत सिद्ध हुआ सिद्ध हुई है उसके बाद भागवत प्रवचन शुरुआत हुआ आ ये बोले ये जो महद आख्यान है भागवत जी महापुराण जो नित्य विष्णु जनप्रिय इसका श्रवण कीर्तन शुरू किए की बाद में ऐसा करते करते पूरा वर्णन किए सुंदर और बताए कि अभी प्रश्न आता है सोनकादि ऋषि कहते हैं कि ये जो परीक्षित महाराज ये परीक्षित महाराज जी का आविर्भाव प्रसंग कैसा हम शॉर्ट में जा रहा है क्योंकि टाइम नहीं है परीक्षित महाराज जो महाभागवत है जिसके खातिर जिसके कारण आज हमारा समाज में भागवत कथा का आनंद का लहर चल रहा है उसी का आविर्भाव प्रसंग आप अगर उचित समझे तो हमारे सामने कह दे कैसे आविर्भाव हुआ बोले ये भी आश्चर्य की बात है कुरुक्षेत्रों का युद्ध हो गया और इसके बाद ये जो पंच पांडवों को नाश करने के लिए क्या किया असत थमा ने को छोड़ा अर्जुन घबरा गया अर्जुन बोले कृष्ण कृष्ण महावाहो भक्तानम अभयकर तम एक दज्यमान अपवर्ग उसी संस्कृत तम आद्य पुरुष हो साक्षात ईश्वर प्रकृति पर मायम बुधस्व चित सक्ता कैवल्य आत्मनी ऐसा करके बुला हम तो पूरा बात नहीं बोला धीरे बोला कि सब सारे ऐसा जो विशेषण है दिया संसार में आप ही एक गोति हो आप ही एकमात्र गोति भक्तों को निर्भी निर्भय देने वाला बरा भय और ये जब ये जो ये जो बोला दज्जमान अपवर्गो से पवर्गो नहीं द्वज मतलब जो द, जो माना मतलब क्या है जो संसार में जलते हुए जो आत्मी हैं, जितना सारे प्राणी दाना नम दहन में पड़े हुए हैं, जल रहा है द्धमानम ये जो दज्यमानम ये प्राणियों के लिए तम ओसी अपवर्ग पवर्ग क्या है पवर्ग के द्वारा पाप हैं, प्वारा पा है प्याकरण नहीं पड़ा पवर्गो किसको बोलता पा, है पा, में पाप फ में फलभोग पृद्धि परिणाम मतलब भय मतलब मौत मृत्यु इसी पांच को ही आप लोग आजाने में नोइंगली और अनोईंगली इसी का पीछे पड़े हुए पड़े हुए ना न पवर्ग सब पब पवर्गो सब का पीछे लगे हुए कोई ऐसा जीवन है जो आए मेरा सामने सालगाम छोके बोले महाराज हमको हम पवर्गो को पीछे नहीं है कोई है इधर कोई आए तो सही सालगाम छोके बोले बोले महाराज हम अपवर्ग का पीछे है बोल नहीं सकते हिम्मत नहीं है सिल भक्ति वाला वाले छाती ठुक के बोलते कोई है हिम्मत आओ बोलो जो हमको ठाकुर जी चाहिए अप वर्गो मतलब पवर्ग का बहा अमृत तुम अमृत प्राप्त के लिए प्रचेषा कर रहे हो तुम झूठा बोल रहे हो ऐसा मत बोलना बोले तम आद्य पुरुष हो शाक्षात ईश्वर है प्रकृति पर है और जिन्हने बहुत सारे विशेषण दिया वंदना किया बहुत उसके बाद बोले ये जो जलते हुए वो जो आ रहा है वो क्या है ये क्या है हमारा वो और आ रहा है पंच पांडव को नाश करने के लिए भगवान बोले कुछ नहीं है ब्रह्मास्त्र है और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया वो कौन असथ और तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो तुम तो तु जानते है? वो ब्रह्मस्त्र छोड़ दिया लेकिन वो उसका वापसी ब्रह्मास्तु को छोड़ के उसको वापस लेने का जो विधवा है उसका पता नहीं ऐसा करके क्या हुआ भगवान जी ने बोला बेथेदम द्रोण पुत्रस्व ब्राह्म मंत्र प्रदर्शितम नईवासो वेद संहारम प्राणावध प्राणावाध उपस्थित प्राण जहां प्राण को हरण करने के लिए ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो इसका व्यवस्था ये तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया मुश्किल और दोनों पुत्रों असतमान और इसका जो समाधान है एकमात्र ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही हुआ उसका काउंटर बैलेंस जो करो उसका ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र के द्वारा ही प्रशमन संभव है किसी दूसरा अस्त के द्वारा हो नहीं पाएगा तो ऐसा करते करते अर्जुन पानी लेके छोड़ा आचमन करके बस अब ब्रह्मास्त्र के द्वारा ब्रह्मास्त्र निरस्त हो गया और बड़ा समस्या है बड़ा भारी मुश्किल ऐसा जो है करके समाधान हुआ इसके बाद क्या हुआ भले गौतमी सुतो उसका माता का नाम क्या है गौतमी और भले क्या किया जब अर्जुन ने जब अर्जुन ने उसको पीछा किया जब उसको पकड़ो तो वो क्या किया एकदम पागल का मापिक भागना शुरू कर दी अब घोड़े ऐसा दौड़ते दौड़ते घोड़े भी श्रांत हो गया घोड़े जब शांत हो गए घोड़े से रथ से कूद पड़े रथ से कूद के फिर पैदल दौड़ने लगे जंगल में बोले कहां तक तू दौड़े जहां जाए हम वहां से पकड़ के लाए अर्जुन में अर्जुन ने जाके उसको पकड़ के एकदम रस्सा से बांध कर कुत्ता जैसा ले आए कुत्ता जैसा लाए इधर रस्सी से बांध दिया गया और रथों का जो रोड है वो जो आ, आ, ये हुआ है उसका साथ बांध दिया और रथ से जा रहा है वो एकदम रास्ता से धूली लटपट लुटपुट होते होते जा रहे रथ का साथ बांध दिया रथ जा रहा है और धूली पे एकदम धक्का खाते खाते ईट पत्थरों के साथ हो जाए जाके द्रौपदी देवी का सामने जाके फेंक दिया लो उसको फेंक दिया सामने जब फेंक दिया तो द्रौपदी ने देखा ये गुरुपुत्र है अश्वत्थमा तो हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे पहले पहले बहुत सारे हरिकथा हुआ उसमें आप देख लेना वो सब हरिकथा में ये सब चीजों का बार ज्यादा व्याख्या है जारा सा भी शांति नहीं है जारा सा भी शांति नहीं बंदर जैसा है बंदरों का जैसा शांति नहीं दौड़ते रहते रेस्टलेस वाई बंदर को बोलो बेचाई तो ये जो है सामने द्रौपदी के सामने फेंक दिया द्रौपदी के करी ये तो गुरुपुत्र है गुरुपुत्र छोड़ दो मुं मन मुच्चतम मुच्चतम ऐशो ब्राह्मण नितरम गुरु ये तो गुरु है ब्राह्मण का गुरु जी का पुत्र है इसको छोड़ दो बंधन से छुड़ा दो अब यही जो असत्थमा है इसी ने पांच पुत्रों को कातिल कर दिया था पांचों पुत्र का जो नाश द्रौपदी का ये ही अशोत्थमा ने किया देखो कैसा खमागुन है वैष्णवों में वैष्णवों में कितना खमागुन है ये विचार करो द्रौपदी का पांच पुत्र का नाश कर दिया का फिर भी बोल रही है मुच्छताम मुच्छताम एशो ब्राह्मणो नितरम गुरु साक्षात गुरु है गुरु का पुत्र है ब्राह्मण है आज जिसका पास आपने सौरहस्य धनुर्वेदिगो सौ विसर्गो भि, उपसम अस्त्रग्रामच भवता शिक्षितो जदनुग्रह जिसका कृपा के द्वारा आपको ये सब अस्त्र ज्ञान आदि हुआ आपका जो अस्त्र ज्ञान हुआ अर्जुन को बोल रहे दो तुम्हारा जितना सौरहस्य ये धनुर्विद्या ये वेद का ही अंश है गंधर्व विद्या है धनुर्विद्या बहुत सारे ये भी वेदों का अंदर व्याकरण भी वेदों का अंदर निरुक्तो सब वेदों का अंदर आ गए तो ये जो है ये आपने गुरुजी जी का पास सीखा अब इसका ही लड़का को अब मारोगे अब मारने से क्या होगा अभी तो द्रोणाचार्यो नहीं है द्रोणाचार्यो तो नहीं है युद्ध में मारे गए तो द्रोणाचार्यों का स्त्री कृपी क्या नाम है गौतमी गौतम है ना पत्नी का नाम ये तो विधवा है इसको देखने वाला कोई नहीं है इसको देखने वाला कोई नहीं है कीपा करके छोड़ दो मैं जानती हूं कि पुत्र जाने का पुत्र जाने का बाद कितना कष्ट होता है हम स्वयं इसका साक्षी हम ये कष्टो भोगने नहीं देंगे गुरु का जो पत्नी है वो अभी तो गुरुजी नहीं है द्रोणाचार्य इसको छोड़ दे स एव भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते प्रजा मतलब ये संतान माने लड़का का रूप में वही द्रोणाचार्य जो ही है लड़का का रूप में द्रोणाचार्य जो है आत्मो वोही जाते पुत्रो महाप्रभु बोलना इसका भी बहुत सारे गंभीर व्याख्या है सारे व्याख्या सुनने का टाइम नहीं है बाबा क्या करे अब छोड़ दिया अब कृष्ण भगवान ने और कृष्ण भाव बड़ा चालू है कृष्ण भगवान ने बोला अभी खेल खेल देखे थोड़ा मजा तो जब बोला छोड़ दो इसको तो छोड़ने के बाद कृष्ण का और देखा कृष्ण का और देखा अर्जुन और, और कृष्ण क्या बोल रहे है भीम दादा बोल रहे हे मारो बेटा को खत्म कर दो बेटा को भीम दादा तो एकदम फूले गए मारो इसको मार दो अब सारे बोल रहा है नकुल सब दे बोल बोला है मारो बेटा को सब बोल रहा है द्रौपदी बोल रहा है इसको छोड़ दो द्रौपदी बोले छोड़ दो अब इतने में चक्कर आ गया अर्जुन बोले किसका बात माने द्रौपदी बोल रहा है छोड़ दो भीमदादा बोल रहे मारो अब किसका बात माने किस और देखा कृष्ण बोले देखो ऐसा है ब्रह्म बंधुर नंत्यो ब्रह्म बंधुर ब्रह्म बंधुर नंत्यो आतोताई बदारह इतना बोल के चौक गया ब्रह्म बंधु है ब्रह्म बंधु नहंत्यो बदार बंधु नहंत है आतोताई वह जो आतोताई है चुपके से आपका लड़का को मार दिया खून के कर आया घर में अनजाने में आग लगा दिया खाने के साथ जहर दे दिया ये सब बोलता है क्या आतोताई तोताई शास्त्रो का धर्म शास्त्र में है आतोताई हर हालत में उसको मानना चाहिए तो संपत्ति का हरण कर लिया आतोताई है आतोताई बदारण कृष्ण बोल रहे का विचार देखो सखा आतोताई को मारना चाहिए लेकिन ब्रह्मबंधु को मानना नहीं चाहिए बोले इसका मतलब क्या हो चक्कर आ गया अर्जुन तो चिंता करते रह गए ब्रह्म बंधु न हम तो आतोताई बदारो यातम परिपाही अनुशासनम मयो ही वो ओहयाम नातम परिपाही अनुशासनम भगवान श्री कृष्ण ने उसको और चक्कर में डाल दिया बोले देखो द्रौपदी जो बोल रहा है वही मानो भीम दादा बोल रहा है वही मानो हम जो बोल रहे हैं वो भी मानो तीन तीन तीन सब एक साथ कैसे माने बोले द्रौपदी जो बोल रहा है उसको छोड़ वो भी मानो भीमदादा बोलता मारो वो भी मानो हम जो बोल रहे हैं वो भी मारो मानो तो ती सब एक साथ बोले तो हम कैसे विचार कैसे करें मय ही वो अभयम नाथम परिपाही अनुशासनम शास्त्रों का विचार को एकदम ध्यान से रखते हुए जो उचित है वो ही करो तोता ही तो मरना चाहिए अब ब्रह्मा बंधु नब अतोता ही बदा रहना ऐसा बोल के जब चुप हो गया अर्जुन ने थोड़ा देर तक चुप किया पर इसका माने क्या है इसका तो माने नहीं बैठता क्या बोल रहा है अंत में पता चला देखो ब्राह्मण अगर जितना भी बदमाश हो वास्तव ब्राह्मण हैं ब्राह्मण का कन्धन में अगर कोई बदमाशी कर दिया ब्रह्मोत्तेज है लेकिन बदमाशी करके ब्रह्मोत्तेज चला गया ठीक है ब्रह्म बंधु बन गया भजन किया बहुत सब किया अश्वत्तमा बहुत भजन किया है तो ये इसका ब्रह्मोत्तेष था लेकिन बाद में ये वैष्णव को जो गला काट दिया अश्वत्तमा इसका लिए फल भोगना पड़ा फल भोगना पड़ा इस टाइम में अर्जुन ने सोचा कि ठीक है शास्त्र में लिखा हुआ है ब्राह्मणों का शरीर का बध नहीं होनी चाहिए ब्राह्मणों को शरीर से मारा नहीं जाता बोले क्या करे उसको बांध के लाए तो उसका चूल जो है कमा दिया सेफ कर दिया पूरा चूल को बाल है ना बाल को कमा दिया कमाने के बाद ऊपर में दही घल मठा जो है माठा डाल दिया और धक्के लगा के फेंक दिया कपड़ा को अलगा कर दिया थोड़ा कपड़ा छीन लिया छोटा सा कपड़ा रख दिया और बाकी धक्के लगा के मार दिया फेंक दिया जा वाह ऐसा ही ब्रह्मपद्रहा ऐसे ही ब्रह्मवध रहा इसी को ही ब्रह्म बोला जाता है इसी को ही ब्रह्म बोला जाता है जो सन्मानी है जो ब्राह्मण है जो ऊंचा प्रतिष्ठित आदमी है इसको अगर अपमान करो हा वो बाल को कमा दो और उसमें तकरो मे दही अगर घोल जो है मठा है उसको डाल के उसको फेंक दो ये अपमान है इससे बढ़कर अपमान वो नहीं सकता क्या मानी व्यक्ति का मानी व्यक्ति शास्त्र में विचार है मानी व्यक्ति का मान नासी उसका मौत की बराबर मानी व्यक्ति का मान को हरण कर लो यही मौत की बराबर मौत से भी ज्यादा है मौत से भी वो जीना नहीं चाहे और अस्वत मा इतना बड़ा अपराध किया वो किए हुए कर्म का फल अभी भी अस्वत्व भोग कब अश्वत्तमा पांच लड़का को मारा था सोए हुए बच्चा मासूम पांच बच्चा को अर्जुन जो द्रौपदी का पांच संतान अभी वो अपराध का ब्रह्म से चलाया सब ये अपराध का जो फल है आज भी इसी समय अश्वत्थमा जी अभी भी भोग रहा है अभी भी अश्वत्तमा पिसाई गांव ब्रजधाम में पिसाई गांव नंदग्राम से चार तीन चार किलोमीटर अंदर दक्षिण पश्चिम दिशा वो हो जाएगा अभी भी अशोत्तमा भजन कर रहा है अभी भी उसको कृपा नहीं मिला असोत्तमा जीते जी पिशाच जो नहीं मिल गया असत्यमा जब अपराध किया अशोत्तमा जीते जी पिशाच हो गया जीते जी जब अपराध किया उसके बाद और अपराध करे इसका ही प्रसंग रहा है और जो संतान बीज जो है पंच पांडव का संतान का बीज जो है कौन है परीक्षित महाराज अभिमुनु का लड़का ये जो संतान बीज है इसको फिर मारने का कोशिश करे ये धक्का दे दिया ना धक्का देने के बाद दूर चला गया और सोचा हम भी देख लेंगे बोल के फिर ब्रह्म ऐसा छड़ा छोड़ा अस्त्र वो अस्त्रों को ऐसा समान किया कि उत्तरा का गर्भों का नाश हो जाए इतना पति हिंसा है बोला हमको अपमान किया तो ठीक है हम भी देख लेंगे बल्कि जब धक्के लगा के फेक दिया गया तो बाहर में गया जाने के बाद एक जगह जाके फिर अनुसंधान किया वो ये आपका अस्त्रों का संधान किया जैसे पंच पांडो का जो आखिरी जो लड़का है आखिरी संतान बीज है पूरा खानदान उजर गया एक बीज है तो उसी बीज को मारने के लिए फिर से अस्त चलाए ऐसा अपराध किया इसी के कारण वो जीते जी पिशाच हो गया पिशाच जानते हो अश्वत्मा जहां रहते हैं वहां कई किलोमीटर किलोमीटर कई किलोमीटर का आसपास कोई जा नहीं सकता इतना दुर्गंध है अस्तमा जहां ठहरेगा उसका कई किलोमीटर वहां कोई जा नहीं पाएगा ऐसा दुर्गंध पिशाच हो गया उसका शरीर से पिशाच पीसाची गंध शरम के मारे क्षमा तो नहीं मिला ठाकुर जी बोला तेरे को हम क्षमा नहीं करें तो क्षमा कैसे मिले उसको याद आया शास्त्रों का जो चीज ठाकुर जी खोद क्षमा नहीं करता ठाकुर जी का धाम उसका क्षमा कर देता है। जो क्षमा ठाकुर जी नहीं कर पाता वो क्षमा ठाकुर जी का धाम कर देता यह शास्त्रों का विचार आया जैसे जगाई माधाई को अंतिम में क्या धाम का सेवा मिला धाम का सफाई करो मंडल में ऐसा भी संत है कि झाड़ू लगाते लगाते ठाकुर जी मिल गया तुम तो बड़ा लंबा चौड़ा देर रहे हो बिल मैंने ऐसे किया फलाना किया वो झाड़ू लगाते लगे तो वो संतों को ठाकुर जी मिल गया झाड़ू लगाते हुए सामानंद प्रभु क्या किया सामानंद प्रभु झाड़ू लगाते लगाते कुंज कुंज कुंज भी जो कुंज है निदुबंध निदुबंध से राधा रानी का चरण का पायल जो है मिल गया पायल जो है मिल गया वो छुपा के रख दिया वो पायल को लेने के लिए ललिता सुखी आई अगर बोले हमारे सोखी का ये पायल है बोले जिसका है वो आए तो अब दे नहीं तो नहीं देंगे परिचय देना पड़ेगा वो भी चालू है बोले ये पायल तो मिला लेकिन देगा नहीं जाओ जिसका पायल है बोले हमारा सखी का बोले उसको आने दो कितना चालू है देखो वो खुद आके लेके जाए तब देंगे राधा रानी खोद आई बोला हमारा पायल दे दो ठीक है पायल तो देंगे पहले लो पायल राधा रानी अपना स्वरूप को दर्शन कराया और वो जो पायल है नुपुर है नुपुर को देके इधर एक तो नूपुर का तिलक बना दिया नुपुर तिलक इधर से ऐसा करके अंकन कर दिया तब से जो सामानंद परिवार में नूपुर का तिलक हो राधारानी स्वयं बना दिया बोले ये तिलक कभी भी मिटेगा नहीं तिलक कभी भी मिटेगा नहीं ऐसा राधारानी रानी कर तो ऐसा चालू है तो ये जो है ठाकुर जी धाम का सेवा जो है धाम का सेवा के द्वारा जो खमा ठाकुर जी खुद कर नहीं पाता संभव नहीं है वो खामा ठाकुर जी का धाम कर कर सकता धाम का अगर सेवा कर तो ये बात याद आया तो अशोत्थमा क्या किया ब्रजमंडोल चलाएगी बोले ठीक है आज नहीं तो काल काल नहीं तो परसू नहीं तो हजारों साल बाद लाखों साल बाद कृपा तो करेगा ज्योति तो, क्योंकि हम धाम का सेवा कर रहे हैं इसी निश्चय विश्वास को लेकर अभी तक भी अश्वत्थमा वो गांव पे भजन कर रहा है पिसाई गांव नंदगांव से जाना आप लोग नहीं गए कभी बड़ा आश्चर्य की बात तो ये अश्वत्थमा जो है अश्वत्थमा को छोड़ देने का बाद क्योंकि वो तो आतोता ही है छोड़ देने का बाद उसके बाद फिर वो दूर में जा गया और फिर अस्त को अनुसंधान संधान किया फिर जब किया उस समय में क्या हुआ कुछ कुछ देर बाद जब सारे समस्या मिट गया वो कोई दिन बाद उसी समय में नहीं गया कुछ बात जब भगवान श्री रथ में चढ़कर दारुका को प्रस्थान करने के लिए तैयार हुआ उसी समय ये जो है उत्तरा दौड़ती हुई आए आई है बचा लो बचा लो ऐसा करके मतलब क्या हुआ उत्तरा दौड़ती हुई आए। जब रथ में रथ रथ, स्टार्टिंग होने वाला रथ रथ में चढ़ रथ चढ़कर ठाकुर जी द्वारका को प्रस्थान करने वाला उसी समय में अभी वो चिल्ला चिल्ला के एकदम आए कौन है भले कौन है उत्तरा उत्तरा आए पाही पाही महायोगीन देव देव जगत पते नान्य नान्यम तदयम पशे यत्रो मृत्यु परस्परम ओभी द्रवती मीशो सरहस विभो काम दो माम नाथो मामे गर्व हो निपत ठाकुर जी को बोलो प्राही पाही हमको बचाओ हे जगतपते हे देवदेव देव। बचाओ ये दूर से कोई अस्त्र आ रहे हमको नाश करने के लिए और हमको नाश करे तो कोई नुकसान नहीं लेकिन हमारा अंदर में जो संतान है संतान को बचा लो ठाकुर जी अभिद्रवती मामीशो सरहस तपता या सो विभो काम हमको जला के रख कर दे हम अपना लिए तुम्हारा साथ तुम्हारा पास प्रार्थना नहीं पेश कर रहा अपना कोई विनती नहीं है तो हमको बचा लो लेकिन ये, ये पंच पांडव तुम्हारा भक्त है ये पंच पांडवों का खानदान उजाड़ जाएगा ठाकुर जी बड़ा मुश्किल से बचा लो शास्त्रों का विचार है कि उत्तराद जी का जो भक्ति है सबसे उत्कृष्ट है पहले अधिवेशन में भी हम इस बात पर थोड़ा बहुत चर्चा की उत्तरा का जो भक्ति है सबसे श्रेष्ठ बोले क्यों महाराज उत्तरा का भक्ति से से बोला कुंती देवी का जो भक्ति है वो तो श्रेष्ठ है द्रौपदी का भक्ति है वो श्रेष्ठ है लेकिन उत्तरा का भक्ति जो है इनसे भी बड़ा श्रेष्ठ है बोले कैसे प्रमाण प्रमाण दे दो बोले द्रौपदी का द्रौपदी का जब बस्तरन हुआ था बस्तरण का टाइम पे द्रौपदी क्या की पहले जो ब्रस्तों को हरण करना शुरू कर दिया वो अपने आप कापर को पकड़ के रखा बाद में पहले तो सोचे कि हमारा बस्तौरण हो रहा है तो ये वस्तावरण में पितमिश्व है पीतमा विश्व जरूर इधर बोले ये क्या कर रहा है तो बोलेगा कम से कम पितमा विष्व कुछ नहीं बोला जब बोला नहीं तो बोला ठीक है ऋतुराष्ट्र है वो कुछ बोलेगा कुछ बोला नहीं तो बोले बोलो भुल। अंतम में जुदिष्ठिर महाराज है कुछ बोलेगा कुछ बोला नहीं भीम कुछ करे भीम भी कुछ किया नहीं नोकुल सहदेव अर्जुन कुछ किया नहीं एक एक करके एक एक करके एक-एक व्यक्ति का ऊपर भरोसा रखते हुए रखती हुई हमारा ये जो द्रौपदी देवी ने धरा चेष्टा की बोले शायद ये रखा करे मेरे को शायद ये रखा करे लेकिन कोई जब रखा नहीं किया दुशासन ने एकदम बिल्कुल उसको तब हाथ उठा के हा गोविंद को बचा ठाकुर जी ने इस बात को बोला जब द्रौपदी बोले हम बुलाया था पिओ आए क्यों नहीं जल्दी बोले बुलाया तो था लेकिन पहले तो बुलाया नहीं था पहले भरोसा रखा था हाँ हमको ये भीष्व पितामह रोकेगा जरूर रोकेगा और धीरे धीरे अंतिम में आगे चलकर जब तुम निराश हो गए तब तो गोविंद बोला जब गोविंद बोला तो कपड़ा का रूप धारण करके हम आ गया कि नहीं बोलो जब तुमने हमको बुलाया तो हम आया पहले तो हमको बुलाया नहीं बुलाया था बुलाया नहीं पहले बुलाया था सोचा था ये पितामा विश्व हमको बचाए ऐसा करके इसलिए हम आया नहीं जब बुलाया तब तो आ गया और ये जो द्रौपदी का बाद कुंती देवी का स्टॉप आएगा वहां देखो कुंती देवी भी रिश्तेदारी में बहुत आस्था माने भगवान श्री कृष्ण को अनन्य भरोसा है फिर भी थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत दूसरा चीज में थोड़ा बहुत भरोसा कुंती देवी स्टॉप में आए भक्ति है बहुत अनन्य भक्ति लेकिन फिर भी लेकिन उत्तरा का भक्ति सबसे श्रेष्ठ है टीकाकारों ने विचार किए दे देखो कुंती देवी का कुंती देवी का को मुश्किल आया तो बोले रिश्तेदारी में कोई किसी का खबर नहीं लेता कितना दिन हो गया आया नहीं हमारा खबर भैया लोग लेते नहीं अरे ऐसा बोले विचार आएगा तो आएगा देखोगे भैया लोग सब हम बहन है खबर नहीं लेते लेकिन उत्तरा का भक्ति सबसे श्रेष्ठ क्यों जब भी मुसीबत आया तुरंत एक साथ साथ संग संग ठाकुर जी का शरण में गया क्या कि नहीं किसी का भरोसा में गया जब भी समस्या आई तो चिल्लाना शुरू कर ठाकुर जी पाही पाही माम को बचाओ ठाकुर जी के शरण में तो भक्ति का जो मेजरमेंट है भक्ति का जो विचार है भक्ति का विचार में ये उत्तरा का भक्ति श्रेष्ठ निकला क्यों उत्तरा ने ये समस्या कोई भी समस्या आए डायरेक्टली कृष्ण के शरण में जाए किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखने वाली तो डायरेक्ट किशोर का शरण में इसीलिए उत्तरा का भक्ति सबसे श्रेष्ठ है यही है विचार तो ऐसा जब बोले ठाकुर जी क्या किए ठाकुर जी क्या की जब उत्तरा ने साहब चिल्ला के एकदम शरण गई बचाओ ठाकुर जी पाही पाही महायोगेन्द्र देवो देव जगत अभयम पसे यत्रो मित परस्परम ये दुनिया में एक दूसरे का साथ लड़ाई कर ही रहा है हर वक्त भवो दबाग्नि निर्वापनम नम भवो माप का पृथ्वी में आग जल रहा है आग कैसा जल रहा है देखा दबाग्नि देखा जंगल में एक सूखा का मरसूम जब जब वैशाख जैठ महीना में इतना ताप होता है सूरज जी का किसी पेड़ के साथ ऐसा हवा हावा हवा के द्वारा घर्षण होता है एक लकड़ी का साथ दूसरे करते करते तो बास आग जल गया और माइल के माइल किलोमीटर के किलोमीटर पूरा जंगल एकदम जल के राख हो जाता इसको बोलता है क्या दावाग्नि फायर फॉरेस्ट फॉरेस्ट फायर दावाग्नि ये, ये जो जगत है निश्चय करके निश्चय करके हृदय में ये विचार को रखना कि जगत जो है ये दावाग्नि चल रहा है एक दूसरे का साथ लड़ाई कर रहा है हर बखत हर बखत एक दूसरे का शत्रुता लड़ाई इसलिए चैतन्य महा पर बोले चेतनर्जनम भवो महाद्नि निर्वापन सारे जगत में आग जल रहा है किसी का भी हृदय में बिल्कुल शांति नहीं है अब इधर समाप्त करने का टाइम हुआ क्योंकि आप लोग देरी करके शुरू करते हो तो हमारा भी देरी हो जाता सुबह में शाम को तो हमारा देरी हो जाता उचित नहीं है मैं क्या करूं ठीक है अभी जो विचार है कुंती देवी का एक श्लोक बोल के हम शुरू करेंगे ठाकुर जी उत्तोरा का गर्भ में पहुंच गए और अस्त्रों के द्वारा और जो संतान का जो बीज है अर्थात एक परीक्षित महाराज को गर्भ में रक्षा कर दिया गर्भों का अंदर रक्षा कर दिया बच्चा को ऐसा करके रक्षा कर दिया और उसका बाद कुंती देवी का स्तोप काल चर्चा होने का विषय है आज हो नहीं पाएगा क्योंकि समय नहीं है नाम संकीर्तनम यसो सर्व पाप प्रणासनम प्रणाम हरिम परम वांछा कल के पास इंदुच पथिथान पापनश्य काल से बहुत जल्दी भागेगा हम पहला स्कंदेष स्कंद स्कंद स्कंद करना पड़ेगा ना